मानव कल्पनाशील है उसके बाद दो चौस है अपने धर्म को समझे या ना समझे यदि वो अपने धर्म को नहीं समझता है तो उसके स्वभाव में जागृति नहीं होती है जब धर्म की स्पष्टता नहीं रहती है तो स्वभाव भ्रमित रहता है और भ्रमित स्वभाव को कहा अमानवीय स्वभाव और अमानवीय स्वभाव में आदमी दुखी रहता है आ, मेरा एक सवाल था यहाँ पर कि आ, जिसे धर्म जो ऐसी चीज है कि जो अलग नहीं की जा सकती जी तो पर हम लोग पदार्थ की का धर्म अलग कर सकते हैं ना उससे यानी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं हाँ अच्छा I mean, जैसे कि आई I mean, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे फिजन होता है तो उसमें <coughs> तो नष्ट होता है ना वही अभी देखो आ गया विज्ञान यहाँ पे आया है ना एक्चुअली उसमें भी नष्ट नहीं होता है आप क्या करते हो परमाणु में कोई परमाणु अंश होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एक व्यवस्था में रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं जब ये ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं इसका नाम है परमाणु परमाणु क्या चीज है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अमंग द सब एटोमिक पार्टिकल यह ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही व्यवस्था है प्राकृतिक विधि से कोई एटोमिक सब एटोमिक पार्टिकल अलग अलग नहीं रहते हैं है ना और ये सब सारे अटा, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो व्यवस्था में ही रहते हैं माना उसमें काड़ी करके उसको अलग अलग करता है तो क्या होता है लॉस थोड़ी होता है वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो यहां वहां जाकर दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में दूसरे परमाणु में समा जाते हैं तो नेट नेट तो उतना का उतना रहता है सो देर इज नो मैटर कैन बी क्रिएटेड एंड नो मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड स्टिल दैट लॉस एग्जिस्ट प्लास्टिक का पूछना था प्लास्टिक जो है वो क्या प्रकृति में डिसॉल्व हो जाता क्योंकि प्लास्टिक को लेके बहुत इश्यू है कि वो अभी ये हमको समझ में आ जाए कि कुछ पदार्थ बानव उपयोगी हैं कुछ पदार्थ प्रकृति के उपयोगी हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट थोड़ी सी हम चीजों को समझते चलते साथ साथ में यह धरती कोई भी प्लेनेट पे विकास जरूर होता रहता है विकास का मतलब कोई नई नई अवस्थाएं आती रहती हैं। ये धरती जब अपने विकास के क्रम में थी है ना तब इतना स्पष्ट आकाश यहां पर नहीं दिखता था क्योंकि इतना सारा प्रदूषण यहाँ था लाखों साल तक करोड़ों साल तक अरबों साल तक ये प्रदूषण रहा और उसमें वो परमाणु काम करते करते करते रहे करते रहे करते रहे और धीरे धीरे धीरे परमाणुओं की कई सारी प्रजातियां बनी और ये प्रजातियां बनके आगे चलके पानी बना <coughs> पानी क्या चीज़ हो गया दो तरह के प्रजाति के परमाणु मिले हाइड्रोजन के दो मॉलिकूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिकूल ये दोनों मिलकर क्या बन गया पानी अभी ऐसा लगेगा आपको कि हम केमिस्ट्री की बात करने लगे है ना कभी लगता है ये अध्यात्म बात कर रहे हैं कभी लगता है सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं मानव से जुड़ा जितना लॉजी है सबकी बात करना पड़ेगी जब मानव सेंटर में आएगा सारी लॉजी इसमें जुड़ने वाली है। ऐसे पानी बना पानी बन के फिर कई सालों बाद एम्यूनो एसिड प्रोटीन विटामिन ये सब बने उसकी पूरी कहानी हम लोग छठे दिन करेंगे और वो सब बन के प्राण कोशिका बनी प्राण कोशिका बन के फिर धीरे धीरे सेलुलर रचना बनी और वृक्ष बने और वृक्ष बन बन के रात दिन वृक्ष काम किए और इतने बड़े बड़े वृक्ष बने दो किलोमीटर चार किलोमीटर लंबे है ना कितने कितने लंबे दो किलोमीटर चार किलोमीटर लंबे ऊंचे वृक्ष क्योंकि इतना प्रदूषण था कि वो सबको खाते जाते थे और वो बनते चले गए और सारे वृक्ष ने मिलके ये धरती का जो वातावरण था इसको क्या कर दिया क्लीन कर दिया क्लीन करने के बाद हाँ प्रमाण है सर मैं तो बिना प्रमाण के बात ही नहीं करता जी बताएंगे बताएंगे तो, बताएं तो बताते अभी क्या हो गया अगली कड़ी में जीव जंतु हैं है न उसकी अगली कड़ी में मानव है मानव का हाइट छः फीट है चार किलोमीटर का यदि पेड़ रहेगा तो कब तो धूप लेने जाएगा ना कब छाव में पहुँचेगा धूप लेने गए जब तक सूरज अस्त हो गया तो अब प्रकृति में उसकी जरूरत नहीं है जिसकी जरूरत नहीं होती प्रकृति खुद उसको अपना में व्यवस्थित करती है तो सारे ये बड़े बड़े जो पेड़ थे इनको धरती ने धरती ने पलटी मारी और अपने में अंदर द, दफन कर लिया क्या कर लिया है ना ये सारे बड़े बड़े पेड़ ऐसे ये दफन हो गए अब बच गए छोटे छोटे पेड़ पच्चीस फीट पचास फीट सौ फीट दो फीट ठीक ये पेड़ अब क्या हुआ धरती में बहुत ताप था क्योंकि अभी आने वाली और इकाइयां हैं तो ताप बहुत था तो इसके ताप से क्या हो गया इस पेड़ का जितना लिक्विड था है ना वो बन गया ऑयल और वो और अंदर चला गया ऑयल पर इसको बोला क्रूड ऑयल ये क्रूड ऑयल क्या चीजें और ये जो पेड़ बचा था यह क्या कहलाया ये कहलाया कोल अब कोल ने क्या काम किया धरती में एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप कर दिया बाहर कितनी भी ठंडी हो आप देखो आप देखोगे आप जब भी कभी भी एरोप्लेन में आप जाते हो और बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाता है और कभी पायलट से पूछना है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है तो बताता -40, -60 यहीं पर अपने इंदौर की छत के ऊपर ही सूरज भी निकला हुआ उसके बाद बताता माइनस है ना लेकिन धरती के क्रस्ट पे तापमान यथावत बना रहता है अब ये कोल क्या कर रहा है ये कोल काम कर रहा है टेम्परेचर कंट्रोल का और ये जो हाइड्रोकार्बन थे ये कहीं भी अब वांटेड नहीं है सो इसको और गहरे में धरती ने अपने पेट में समाल लिया अब ये बात है प्रमाण क्या है तो जो कोल की माइंस होती है एक एक पेड़ की एक एक माइन्स होती है उसको पूरा लोगों ने चित्र बनाया पूरे देखे हैं वो पूरा का पूरा पेड़ ही होता है एक बड़ा सा है ना वो इतना बड़ा उसका तना है और वो खोदते चले जाते हैं कोयला और वो निकलते चले जाता है वो पूरा पूरा पेड़ उसका पूरा चित्र उपलब्ध है माइनिंग वाले सब जानते हैं ठीक है ना तो कोल का क्या पर्पज हो गया टू कंट्रोल टेम्परेचर टेम्परेचर कंट्रोल मेकर जिन हमारे कुछ वैज्ञानिक थोड़े ज्ञानी निकले इसको हम बोलते हैं मच्छर वैज्ञानिक उन्होंने अपनी सून डाली उन्होंने अपना फावड़ा डाला और ये सामान निकाल निकाल के जलाना शुरू कर दिया मान लीजिए और अधिकतम हम कोल जला चुके हैं आप ये मानिए जितना कोल धरती के अंदर है उसमें से मोर देन फिफ्टी परसेंट हम जला चुके हैं क्रूड ऑयल जो है वो भी ये फिफ्टी परसेंट से ऊपर हम जला चुके हैं यदि मान लीजिए क्रूड ऑयल सारा जल जाता है कोल सारा जल जाता है तो धरती की स्थिति क्या होगी वापस लाखों साल पीछे हम इसको ले जाएंगे बात समझ में आपके प्रश्न का उत्तर है महाराज अब आप प्रश्न इतना सा देते हो उत्तर कितना बड़ा देना पड़ता है अब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये कहां रहना चाहिए इसी को जब हमने निकाला इसी में से क्या क्या चीज निकल गया है ना इसी में से पेट्रोल निकला पेट्रोल के भी कई वेराइटी है एरोप्लेन में जलने वाला अलग हमारी कार में जलने वाला अलग डीजल डामर ना कैरोसिन पॉलीमर्स हाँ जी हाँ वो सब ऑयल है वो पेट्रोलियम ऑयल पेट्रोलियम ऑयल अलग है जिससे आप वेस्लिन बना रहे जेली बना रहे लिपस्टिक बना रहे है ना डामर प्लास्टिक ये इस सब इससे निकला अब ये कोई भी सामान धरती के बाहर रहने का है ही नहीं ये धरती के भीतर रहने का है अब इसको निकाल निकाल के रात दिन हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोल रही रिलायंस इसका क्या काम है सारा प्लास्टिक निकाल निकाल के बाहर उसको बेचना है है ना अब ये हम करते रहते करते रहो भाई इससे तो वहीं पहुंचने वाले हैं कहां पहुंचने वाले हैं जहां लाखों साल पीले थे अब इसके बाद आप कितने मेकेनिज्म लगाओ प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज करें करो वैसे डिस्पोज वापिस उसको ऑयल बनाओ क्रूड ऑयल और डालो धरती के अंदर इट इज वन टाइम इवेंट इट इज नॉट साइक्लिक मेकिंग ऑफ कोल इन द अर्थ इज नॉट साइक्लिक वी शुड नॉट टच द कोल एनीथिंग विच इज नॉट इन द साइकिल इट इज वन टाइम जैसे मेरा लीवर बनना मेरा किडनी बनना ये वन टाइम है सो यू के नॉट ईट इट यू के नॉट टेक इट आउट ठीक है ना लेकिन वो लीवर हमारा कुछ काम करता रहता है वो कुछ हार्मोन या कुछ भी है ना विटामिन को सीक्रेट करता रहता है वो वो साइकिल है हम खाना खाते हैं वो पचता है पचने से ये होता है वो होता है वो चलता रहता है तो जितना वन टाइम कार्यक्रम था उसको हमको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए कॉमन सेंसिकल बात है उस उसने तो को हम पहचाने नहीं है तब ये सारा प्रॉब्लम है तो अभी आप क्या मानते हो मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं मैं तो प्लास्टिक है ना प्लास्टिक के डस्टबिन में डालता हूं उससे कुछ नहीं हो रहा है ये तो बड़े गंदे लोग हैं जी ये तो प्लास्टिक कहीं भी फेंक देते हैं उससे भी कुछ नहीं हो रहा है धरती तो बीमार हो ही रही है तो इतना आसान नहीं कि आपने डस्टबिन में कचरा डाल दिया इंदौर साफ हो गया मतलब धरती हरी हो गई ऐसा कुछ नहीं हुआ अवार्ड मिल गया ठीक है साफ सफाई होना चाहिए लेकिन साफ सफाई पहले मन की हो समझ की हो है ना तब धरती की होगी नहीं तो होगी कैसे तो इट इज ऑल वन टाइम सो वी शुड स्टॉप इमीडिएटली ऑल कोल्ड एक्सप्रेक्शन ऑल टाइप ऑफ क्रूड ऑयल एकदम इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए है ना नहीं करते हैं वो चलते रहता कार्यक्रम ये समझ में आया ये टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है अभी विज्ञान को समझा नहीं है कई दिन से हम लोग समझा रहे हैं वो सुन नहीं रहे अभी कोई बात नहीं क्योंकि वो बोलते हैं कि जनता ही मांग करती है डीजल पेट्रोल की हम क्या करें है ना तो हो सकता है आप हमारे सामने प्रॉब्लम हो गया कि ये नहीं होगा तो डीजल पेट्रोल क्या करेंगे जिंदा रहेंगे तो, तो कुछ कर लेंगे ना जिंदा रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे पैदल चल रहे कुछ दिन और अभी ऐसा नहीं है अभी मैंने कहा है कि सोलर से गाड़ी बनी सकती है बनती ही है अभी मैं कह रहा हूं कि वेजिटेबल ऑयल से गाड़ियां बन सकती है करंज के तेल से बन सकती है उससे डीजल बन सकता है बनी सकती है है ना अभी एक और अच्छी चीज आ गई क्या अच्छी चीज आ गई पानी से गाड़ी बनाना चलाना शुरू कर दिए कैसे कितना विकास हो गया अब आप सुन लो आप सब ताली बजा लो कितना विकास हो गया देखिये हम कितने भी भ्रमित रहे हम पानी की एक बूंद को भी नष्ट नहीं कर पाए थे कर पाए थे हमने गंदा कर दिया पानी निकल के है ना तो नदी में से निकल के समुद्र में पहुंच गया ग्लेशियर पिघल गए समुद्र में पहुंच गया समुद्र से निकल गए बाढ़ आ गई पानी का एक बूंद भी हम अब तक नष्ट नहीं कर पाए थे इसलिए पानी रहा धरती पर अब जो टेक्नोलॉजी आ गई कि पानी से कार चलाएंगे और हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या है पानी एक बार आप कार में डालोगे चलेगा वो जितने लीटर आपने पानी जला दिया उतना लीटर पानी एक धरती में से प्लेनेट में से माइनस ही हो गया हाँ अरे कहा भाप बनेगा दीदी कौन सी दीदी बोली कहां से भाप बनेगा कोई रिसाइकल नहीं है वो कैसे काम करता है पता है आपको और उसके लिए बड़े बड़े अवार्ड मिलेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारें बोल रही है अब तो हम आगे बढ़ जाएंगे पानी से कार चलेगी कोई प्रदूषण नहीं सच में पानी चलाएंगे कोई प्रदूषण नहीं पानी खत्म हो जाएगा धरती में से आज तो पानी है गंदा सुंदर कैसा भी है आप साफ पी लेते हो सुतम क्योंकि पानी से कार चलाने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या कर रहे हैं पानी बना कैसे था हाइड्रोजन के मॉल्यूक्यूल ऑक्सीजन के मॉल्यूक्यूल के साथ जुड़कर एक सिंथेसिस हुआ और यह सिंथेसिस की प्रक्रिया आदमी नहीं कर सकता है ये धरती ने ही ये पूरे पूरे नवग्रह ने मिलकर पूरे अंतरिक्ष में मिलकर ये धरती पर ही घटित हुआ उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर टेंपरेचर और बहुत सारी चीजें चाहिए है ना वो सब मिलकर यह हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग हुई एंड दे दे बिकम वॉटर देखिए कितना सुंदर बॉन्डिंग है अद्भुत बॉन्डिंग क्योंकि इसके आगे ही सारा विकास होने वाला है हाइड्रोजन सर्वाधिक जलने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सबसे अधिक जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन के अभाव में कोई चीज जलता ही नहीं है एक जलने वाला एक बुझाने जलाने वाला एक जलने वाला एक जलाने वाला, वाला दोनों मिलकर क्या बन गया बुझाने वाला सी द ब्यूटी इन द नेचर दैट सिंथेसिज वी के नॉट है मतलब वी के नॉट डू इट ठीक है बात अब हाइड्रोजन से जो गाड़ी चलेगी पानी से इसमें क्या होता है उस इंजन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है कि पुनः उसको डीसिंथेसिस जाएगा तो पानी की एक बूंद गई तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी और ऑक्सीजन उसमें है ही तो हाइड्रोजन को ले जाके जलाएंगे ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे पानी धड़ाक से गाड़ी चलेगी चल सकती है और चलने के बाद वो जो बाहर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा है ना जो भी उसके कंपाउंड निकलेंगे निकलेंगे लेकिन वो दोबारा मिलकर पानी बनने वाले नहीं है अब एक लीटर भी आपने जला लिया एक लीटर पानी पूरी नेट धरती में से कम हो गया तो हम लोग और विद्वत्ता की तरफ जाने वाले हैं आप लोग सब लोग ताली बताने वाह क्या कार आ गई अब तो पालिश चलने वाली है समझे बिना अगर हम चलेंगे तो कहीं न कहीं रूपगुण में फंसे रहेंगे और कहीं न कहीं तो नष्ट कहाँ हुआ दीदी सिंथेसिस खत्म कर दिया जैसे कोल के साथ है ऐसे मिनरल के साथ हो रहा है ऐसे ही सबके साथ हो रहा है एक नेचुरल साइकिल है उसमें किसको कितना किसके साथ मिलना है आप देखिए ब्यूटी देखिए पूरी धरती में 70 परसेंट जगह में पानी है है या नहीं वनस्पति में सब में देखिए 70 परसेंट पानी है मानव के शरीर में देखिए सत्तर पानी है, है कोई सिंथेसिस है कि नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं कोई है कोई हारमनी है कि नहीं है हमको क्या करना है ये हारमनी को समझना है और इसके अनुसार चलेंगे तब तो चार दिन जियेंगे अगर हम इस हारमोनी को नहीं समझेंगे तो इसको बना के नहीं रख पाएंगे कुछ भी उठ पटांग करते रहो और उसको हम विकास बोलेंगे ये बात समझ में आ गई तो ये समझ में आने की बात है हम लोग यहां चल रहे हैं उसके आधार पर ये खोल लिया और उसके आधार पर ये खुल गया तो भी वापस जुड़ते हैं पदार्थ का धर्म है बने, बने रहना उसका परंपरा कैसे बना हुआ है इसको आगे अध्ययन करेंगे जब समझ लेना अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं वनस्पति का भी कोई रूप होता है या नहीं होता है गुण होता है उसका स्वभाव भी होता है क्या स्वभाव होता है वनस्पति का सारक धन मारक सारक ऑब्लिक मारक इसको समझ लेते हैं पदार्थ अवस्था का जो रूप गुण है वो नीचे आया ही है और कुछ चीजें ऐड हो गई है ना वनस्पति की भी जो पेड़ होता है उसकी डगाल टूटती कि नहीं टूटती उसके डगाल वापस जुड़ती कि नहीं जुड़ती तो यह गुण किसका है उसमें स्वभाव किसका है, ये? ये पदार्थ का ही है. ना प्लस एक और हो गया क्या एक और क्या हो गया सारक मारक सारक मारक क्या हो गया वनस्पति एक वनस्पति दूसरी वनस्पति को पुष्ट करती है उसका नाम सारक एक वनस्पति दूसरी वनस्पति को मार देती है उसका नाम मारक दो तरह की वनस्पतियां पाते हैं जैसे लोकी गिलकी करेला तरबूज आम ये सब क्या हो गए कौन सी वनस्पतियां हैं सारक वनस्पतियां है। ये हमारे शरीर भी कोशिका से बना हुआ है वनस्पति है ये भी तो वनस्पति के लिए वनस्पति आवश्यक है और वो सारक वनस्पतियां हैं ठीक है ना कुछ मारक भी होती हैं जिसको हम लोग जहर कहते हैं है ना तो ऐसी मारक वनस्पतियां भी पाई जाती है अब सारक और मारक मिलके क्या कर रहे हैं ये स्वभाव की बात हो रही है क्या करते हैं ये वनस्पति संसार को संतुलित बनाकर रखते हैं सोचिए जिस प्रकार से संगठन विघटन से पदार्थ अवस्था अपने आप को संतुलित बनाकर रखता है ठीक उसी प्रकार से स्वभाव का मतलब यह होता है अपनी प्रजातियां और अन्य प्रजातियों के साथ संबंध को ठीक ठीक निर्वाह करने का मतलब होता है स्वभाव तो वनस्पति जो होती है सारक स्वभाव और मारक स्वभाव के कारण पूरे जंगल में कुल कितने तरह की वनस्पति कितनी मात्रा में लगनी है इसको कोई सरकार से परमिशन नहीं चाहिए सारक मारक में अपने आप ही संतुलन है और संतुलन पूर्वक वो वनस्पति में कौन सा जंगल में कौन सा झाड़ लगना है कितना लगना है कौन सा इतना लगेगा कौन इतना नहीं लगेगा इसको वो वनस्पति खुद तय करती है आप और हम तय नहीं कर सकते हैं इसीलिए मैंने कहा कि पेड़ काटना यदि अपराध है तो पेड़ लगाना भी अपराध है आज के इस वातावरण में आज के इस वातावरण में उपलब्ध मिनरल के आधार पर कौन सी वनस्पति उगना चाहिए ये आप अभी आपके पास इतनी रिसर्च नहीं आई है आप अभी तय नहीं कर सकते तो आपने को सिंपल रहने का है आप जगह छोड़ दीजिए अपने आप ही धरती उन पेड़ों को वापिस पैदा करेगी जिनकी की अभी वापस जरूरत है तो ये हमारा काम ही नहीं है धरती पे पेड़ लगाना हमारा काम नहीं है धरती को पेड़ से बचाना हमारा काम नहीं है हमारा काम हम करने लगेंगे तो अनावश्यक काम हम बंद कर देंगे अनावश्यक काम बंद कर देंगे प्रकृति में अभी भी दम है अभी भी दम है कि अपने आप ही इस वातावरण में जैसा क्लाइमेट है उसको वापिस आगे आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के वनस्पति उगनी होगी जितनी मात्रा में उगनी होगी जिस प्रकार के झाड़ लता गुल में जो लगने होंगे वो सारे के सारे वो लगा लेगा ये काम आपका नहीं है कृपा करके इसमें बिल्कुल ध्यान मत दिया जाए मानव को अपना काम करने की जरूरत है उसको ठीक से पहचानने की जरूरत है कि मानव का काम क्या है ये बात समझ में आई और वनस्पति अपने आप में ही संतुलित हो जाएगी स्वभाव के कारण चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्रिया क्या, क्या करती है ये क्या क्रिया करती है जुड़ना टूंढना एक क्रिया उसमें ही इसके अलावा वनस्पति में एक फंडामेंटल क्रिया क्या ऐड हो गई हा जी चलिए मैं ये बताता रहता हूं क्योंकि ये तो सब नया चीजें आपके लिए इसमें एक क्रिया जुड़ गई सांस लेने की और सांस छोड़ने की हड्डी उसकी भी टूटती है मतलब लकड़ी टूटती है जुड़ती भी है लेकिन एक और चीज एक्स्ट्रा हो गई वनस्पति में सांस लेना शुरू हो गया कोशिकाएं सांस लेती हैं छोड़ती रहती हैं, पदार्थ अवस्था का भी धर्म है प्लस तो है ही बने रहना तो है ही फिर अब क्या है एड क्या हो गया पदार्थ अवस्था का क्या धर्म है सॉरी वनस्पति का बढ़ाना बहुत अच्छी बात है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं समय नहीं लगाते तो वनस्पति का धर्म है पुष्टि क्या धर्म है पुष्टि जैसे आपने मान लो ये दीदी को एक झाड़ दे दिया बोले झाड़ ले जाओ दीदी दो पत्ते है ना एक डगाल दो पत्ते एक डगाल इनको झाड़ दे दिया इन घर में लगा लिया उसको साल भर दो साल तीन साल पानी डालते रही खाद डालते रहीं वो दो के दो ही पत्ते रहे डंडी उतनी की उतनी, उतनी रही ये बीच बीच में सोचती फोन लगा कर पूछती क्यों ये पेड़ है कि खिलौना है क्या दिया आपने पेड़ होगा इसका मतलब ही वो पुष्टि को पाएगा बढ़ेगा और पुष्टि का चरम क्या है अपने जैसा एक और बीज तैयार कर लेना ताकि अपने जैसे और पौधे तैयार हो जाते हैं इस प्रकार से इस प्रकार से पुष्टि विधि से इसकी परंपरा बनी हुई कि नहीं बनी हुई कैसे इसका आचरण निश्चित है इसका आचरण निश्चित है डीएनए आर सिस्टम से कैसे निश्चित है आम का पेड़ में से आम का ही पौधा लगता है और फल लगता है और आम के फल में से पुनः आम का ही पौधा लगता है ये प्राकृतिक विधि है इसको बोलते हैं बीजा अनुसंगीता क्या बोलते हैं बीज के आधार पर आचरण ट्रांसफर होता है ट्रांसफर होता है बीज के आधार पर बीजा अनुसंगिता ये बात समझ में आया तो बीज का वनस्पति का परंपरा है बीज परंपरा हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो यहां बैठे भी होंगे कोई कोई उन्होंने एक बड़ा महान काम किया और बीज की परंपरा को तोड़ना शुरू किया मोनसेंटो जीएम है, है ना जीएमओ है ना बीटी कॉटन इत्यादि इत्यादि ये सब क्या हमने रिसर्च किए इससे हमने बीज की परंपरा को तोड़ दिया तोड़ना चाहते हैं टूट नहीं रहा बातें लगातार काम कर रहे हैं सारे साइंटिस्ट मिलकर क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये सब व्यापारियों की गोदी में बैठे हैं किसकी गोदी में बैठे सारे साइंटिस्ट व्यापारी गोदी में बैठे हैं व्यापारियों को बहुत पैसे कमाने हैं है ना इसलिए उनको हर चीज में पैसा चाहिए आप सांस लेते हो उसमें पैसा चाहिए कई सारे लोग सोचते रहते हैं आप यार फोकट में सांस लेते हो उनको पैसे नहीं मिल रहे इसमें कुछ भी मैं नया नहीं कह रहा हूं कितने लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा कर दूं कि आपके नाक के ऊपर मीटर लग जाए और शाम को सीम से रीडिंग पहुंच जाएगी तुमने कितना ऑक्सीजन लिया और उसका आपको रिचार्ज कराना पड़े आपको पता है ये बात जितना भी आपको प्रकृति से मिल रहा है कई सारे लोगों के पेट में दुख रहा है कि फोकट में मिल लोगों को है ना वो चाहते हैं जल्दी जल्दी आपके नाक के ऊपर एक मीटर लगा दें और अभी ये काम शुरू हो चुका है बैंगलोर में है ना अभी ये काम शुरू हो गया चाइना में शुरू हो गया कई जगह शुरू हो गया कि अब आप कितना ऑक्सीजन लेते हो उतने का पेमेंट करना है आपको हाँ आप अमीर होने का मतलब ये है कि आपने आज बहुत ऑक्सीजन लिया <laughs> है ना मशीन आ गया भैया सिलेंडर आ गया सिलेंडर आ गया सिलेंडर अब आप ऑक्सीजन अपने घर में जाइए सारे खिड़की दरवाजे बंद करिए है ना पहले एग्जॉस्ट चलाइए उसके बाद वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को पैकेट को फाड़िए फिर आपके घर में ऑक्सीजन रहेगी आप रईसी से ठाट से रहिए देखो हमारे घर में ऑक्सीजन लेवल देखो कितना है क्या रईसी है पहले ऑक्सीजन खत्म करिए फिर पैसे कमाइए जूझिए पढ़ाई करिए बहुत सारी और फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीद कर लाइए और कंपनियों को और आगे आगे बढ़ाइए एयर प्यिफायर ऑक्सीजन के बलून आ रहे हैं अभी है ना? 600 रुपए, 600 रुपए का एक सिलेंडर एक आदमी को दिन भर में जितने सांस चाहिए उसके हिसाब से उसको कम से कम दस पंद्रह सिलेंडर पड़ चाहिए इसमें कुछ भी अतिशोक्ति नहीं कर रहा मैं कुछ भी अतिशोक्ति नहीं है सत्ताईस हजार रुपये में एक बोतल का कैरेट मिल रहा है सत्ताईस हजार रुपए में पानी की बॉटल सत्ताईस में कितने भाई छब्बीस में स्टार वाटर बोलते हैं उसको स्टार वाटर तारों से आया क्या पानी हा ऐसे कुछ आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है उसमें पंद्रह लीटर पानी का एक कैरेट है आपको ले खरीदना सत्ताइस हजार रुपए या आस आसपास कुछ है मैं 27 होगा 25 होगा इससे कम कमे नहीं है उससे कम में वो पुरता ही नहीं है धंधे क्या बात है है ना चलिए तो हमारा सारा विज्ञान इधर इधर क्या काम कर रहा है एटोमिक स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहता है लगे हैं लोग साइंटिस्ट बहुत अच्छा आदमी होगा हमारे घर में बहुत बढ़िया होनहार पैदा हो गया तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथामेटिक्स बहुत नंबर आएंगे उसके आएंगे कि नहीं आएंगे ऐसा होनहार बच्चा कहाँ जाएगा आई आई टी में पहुंचेगा ऐसा आई आई टी में भी सबसे ज्यादा होनहार होगा कहाँ पहुंचेगा नासा में पहुंचेगा और सबसे बढ़िया आदमी फिर क्या करेगा दो काम करेगा या तो एटोमिक बम बनाएगा है ना और या नहीं तो डीएनए आर एन ए को छेड़छाड़ करेगा ठीक स्पेस मूवमेंट में भागीदार होगा और धरती को कैसे बर्बाद करना उसमें काम करेगा आपका जो होनहार बेटा यही काम करेगा इसी के लिए धरती ने पैदा किया उसको है ना सीधी सच्ची बात तो देख लीजिए क्या हालत तो हुआ भ्रमित मानव का आ गया आ गया जीव जीव का भी कोई आकार होता है कि नहीं होता आयतन होता ही रूप होता ही है गुण होता ही है अभी इस पर बात नहीं कर रहे स्वभाव को देखेंगे तो जीव में दो तरह का स्वभाव है क्रूर अक्रूर कोई जीव होते हैं वो क्रूर स्वभाव के होते हैं जैसे शेर बिल्ली कुत्ता कोई जो होते हैं अक्रूर होते हैं जैसे गाय भैंस हिरण खरगोश इनका क्या काम ये स्वभाव क्या काम करते हैं स्वभाव क्या चीज होती है अपनी समान प्रजाति के साथ कैसे निर्वाह करना और दूसरी अन्य प्रजातियों के साथ कैसे निर्वाह करना इसमें संतुलन के लिए हर इकाई में एक फैकल्टी होती है उसका नाम है स्वभाव ठीक आपको जीवों की संख्या निर्धारित नहीं करनी है ये जीव खुद ही कर लेते हैं देखो तो आपका काम कम कर रहे हैं हम बहुत सारा फालतू काम आप कर रहे थे है ना ये काम आपका नहीं है आप अपना काम करिए जीव अपने आप अपना काम करेंगे किसी भी जंगल में कितने तरह के कौन से जानवर रहना है ये सरकार तय नहीं करेगी डब्ल्यूएचओ तय नहीं करेगा यूनिसेफ तय नहीं करेगा यूनेस्को तय नहीं करेगा है ना डब्ल्यू वाले भी तय नहीं करेंगे क्या था वो कुछ है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हाँ वो डब्ल्यू एफ कुश्ती वाला नहीं कुछ और था डब्ल्यू ट्रिपल एफ क्या है वो तो वो लोग नहीं करेंगे इसको छोड़ दीजिए ये प्रकृति खुद कर लेता है जैसे कैसे कर लेता भाई इनमें संतुलन है यदि शेर की संख्या बढ़ जाएगी किसी जंगल में तो खरगोश की संख्या बढ़ेगी घटेगी अरे सिंपल लगाओ ना घट जाएगी जब खरगोश की संख्या घट जाएगी तो शेर का खाना बढ़ेगा या घटेगा तो शेर की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी शेर की संख्या घट गई तो खरगोश की संख्या बढ़ेगी ही घटेगी अब खरगोश संख्या बढ़ गई तो शेर की संख्या क्या होगा और शेर की संख्या बढ़ गई तो खरगोश संख्या क्या होगा और ये घट गई तो उसका क्या होगा और ये कब तक चलता रहेगा आपको क्या दिक्कत है इससे किसी जंगल में गए यहां तो खरगोश कम पड़ गए खरगोश लाओ आपका काम नहीं है आप अपना काम करो अपना काम क्या है वो पहचानना है ये सब करके हम फालतू काम कर रहे हैं हम पेड़ लगाना जीवों को बचाना ये करना वो करना पानी बचाओ ये बचाओ ये कुछ काम नहीं है हमारा अपने आप को बच जा लो वो इतने ही पर्याप्त है मानव बन जाओ बाकी सब प्रकृति ठीक ही काम कर रही है एकदम रिलैक्स कोई जरूरत नहीं आपको करने की अगर हम सब आज समझ जाएं पूरी मानव जाति अगले एक वर्ष में पानी की समस्या सदा सदा के लिए खत्म बजा दो सारी जोर से एक वर्ष में अगले तीन वर्ष में जंगल की समस्या खत्म तीन वर्ष में चार वर्ष में इतना तेजी से धरती काम करने को तैयार है हमारे को सहयोग करने की जरूरत है क्या सहयोग करना है थोड़ा आराम करना है चिल करो पहले चिल क्या बोलते हैं आप लोग चिल थोड़ा चिल मारे यार अनावश्यक हाई हाई मत कर है ना अपना काम को पहचान और अपने काम पे लगना क्या अपना काम अपने धर्म को पहचानना है अपने स्वभाव में जागृति को पहचानना है मानव मानव के साथ कैसे जीना है उस स्वभाव को समझना है उतना काम कर लोगे तृप्ति हो जाएगी प्रकृति अपनी जगह अपने को वापिस संतुलित कर लेगी एक लिमिट तक होने के बाद एक लिमिट से अधिक होने के बाद नहीं कर पाएगी हाँ जी भाई ये एक आदर्शवादी स्थिति नहीं है आपने प्रयोग करके देखना चाहिए जैसे हमने एक प्रयोग करके देखा सुनने में आदर्श लगता है बहुत व्यवहारिक बात है ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा हमारे को मिल पाया काम करने के लिए हमने ये देखा हमने बहुत हम तो बहुत काम नहीं किए है ना लेकिन हमने जब इसको लिया तब इसमें जो पेड़ों की संख्या थी आज उसके पेड़ की संख्या कम से कम है ना उससे कम से कम दस गुना अधिक हो गए अपने आप हमने जब यहां काम शुरू किया तो यहां पर जो जीवों की संख्या थी जंतुओं की संख्या थी कीड़ों की संख्या थी बक्सियों की संख्या थी हम तो उसके विशेषज्ञ नहीं है, अभी पीछे एक पक्षी विशेषज्ञ आए तो बोले इंदौर में सबसे अधिक पेड़ अगर कहीं दिख रहे हैं हमको जंग वो चिड़ियाएँ तो उन्होंने बताया कम से कम ए, सत्तर अस्सी तरह की चिड़िया वो यहाँ देख के गए हमको दिखती नहीं है वो सब है ना तो बोले इतना इन्वायरमेंट प्रिजर्व हो गया हमने कुछ भी नहीं किया हमारा हम तो यही करें हमारा काम कैसे हम चला लें बिना किसी को ज़्यादा इंटरफेयर किए अपने आप ये ठीक हो रहा है पूरे गाँव में पानी की समस्या है हमारे यहाँ पानी की समस्या अपने आप धीरे धीरे कम होती जा रही है हमको जितना पानी चाहिए हम उसकी जुगाड़ जरूर करते हैं हमारे को बाकी की जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होता है यदि सारा जिम्मेदारी हम हमारे पे ले लेते हैं यहीं से ये अनावश्यक लोड है और वो हम गड़बड़ करते हैं तो अगर हम खुद करते हैं कुछ तो ये आदर्श नहीं है तब तो व्यवहारिक है ना भैया और अगर हम खुद नहीं करते हैं। जैसे मैंने बताया था चार स्टेजेस हैं पहले इंफॉर्मेशन है उसके साथ ऑब्जर्वेशन है उसके बाद प्रैक्टिस है अभ्यास है उसके बाद ये बनता है योग्यता तब हमको समझ में आता है कि ऐसा है या नहीं है आज इतना खाना आपके यहाँ बन रहा है अभी देख लो लकड़ी भी बन रहा है लकड़ी काटना लोग अपराध बोलते हैं हम बोलते हैं लकड़ी काटना भी सहयोग हो सकता है हम पेड़ों की ट्रीमिंग करते हैं पेड़ और घने होते हैं है ना उस पर और पक्षी आके रहते हैं और वो यहाँ पर गोबर करते हैं लीद करते हैं नीचे और जमीन फर्टाइल होती है हमारे को लकड़ी मिलती रहती है पेड़ों को पेड़ों को नया बढ़ने का वो जगह मिलता रहता है और जीव जंतु को जगह मिलती रहने के लिए हमारे हमारे यहाँ काम करने के बाद कई तरह के सांप नेवले है ना खरगोश तक भी यहाँ दिखाई देने लगे जबकि यहाँ कहाँ जंगल है है न कोई जंगल नहीं है और हमने ये भी करके देखा एक पर्टिकुलर जगह को मैंने छोड़ कर देखा दो साल तीन साल में वहाँ पर जंगल हो गया इतना बढ़िया जंगल उसको ठीक से ऑब्जर्व करने गए तो दिखता है उसमें कई सारे पक्षी रह रहे हैं नीचे झुक के कई सारे जानवर रह रहे हैं और वो सब व्यवस्था में भागी जा रहे हैं उनका होना बहुत जरूरी है इसका मतलब आप भी प्रकृति प्रेमी हैं पर्यावरण प्रेमी आप भी हैं <laughs> भैया प्रकृति प्रेमी होने का मतलब मानव प्रेमी होना है प्रकृति प्रेमी होगा वो मानव प्रेमी होगा जो मानव प्रेमी होगा वो प्रकृति प्रेमी होगा कोई विरोध नहीं है बिल्कुल समझे बिना नहीं हो पाएगा अच्छा भैया ये जो हम मित्ता बड़ा शिविर कर रहे हैं हाँ। ये इसकी सीमा बड़ी छोटी है हाँ। कुछ ही लोगों तक है जी और जबकि और हम सारे जगह पे ज्यादा सभी हम आम आदमी हैं, हाँ तो ये बात जो है ये सारी ज्ञान जो है इतना अच्छा ज्ञान जो है क्या ये हमारी सरकारों तक पहुँचाने की जरूरत नहीं है तो इसके लिए क्या हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा डायवर्जन है विषय का इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दें आप लिख कर रख लेना आप जरूर करना इसका जरूर उत्तर है वो बहुत अच्छा उत्तर है इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है विषय क्योंकि तो हमारे को चिंता होती है इतनी अच्छी बातें हैं तो हम सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते सरकार में भी बैठा आदमी है और वो वो सब सुनने के बाद सहमत होने के बाद बोलते सर क्या करें जनता तक कैसे पहुंचाए <laughs> जनता तो मानती ही नहीं है बोले हटा देगी तुरंत हमको तो आप उनकी तरफ देखते हो वो आपकी तरफ देखते हैं है ना बड़ा इंटरेस्टिंग बा हम पहले सबसे पहले प्राइमरी विद्यालय शुरू किए अब प्राइमरी विद्यालय में जाओ और लोगों को सुनाओ समझाओ बोले बहुत अच्छी बात कर रहे सर लेकिन क्या है ना मेरे को माफ़ करो मेरे बस की नहीं है ऐसा बोलते नहीं हैं क्या है बात तो ठीक है सर लेकिन वो क्या है ना कि आप अगर वो हायर सेकेंडरी वालों को जाकर बताओ ना जब तक वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का टेंशन तो वो देते हैं हम थोड़ी देते हैं तो हम भी पहले नए नए थे नए ट्रेनिंग पहुंच गए हायर सेकेंडरी वाले के पास उससे बात करने लगे बोले नहीं बात तो ठीक कर रहे हैं सबको क्या है मेरी छुट्टी करो मेरे को उस वो काम पर लगे तो कौन सा काम और तो तुम निकलो यहाँ से यार क्या को परेशान कर रहे हैं उन्होंने हमको बोला कि देखो हम तो कुछ नहीं करना चाहते हम तो चाहते हैं सर पढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा लेकिन क्या करो ये कम्पिटिशन एग्जाम जो है आई आई पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं उसके कारण हमको बच्चों को परेशान करना रहता है आप जाके आई वाले से बात करो ना सर हम भी थोड़े भोले तो चले आईटी वालों के पास वहां गए तो बहुत सारी बात चलने के बाद यू सी दैट है ना वो थोड़ा अंग्रेजी में बात करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम हमारे पास जब बच्चा आता है उसकी सारी तैयारी तो स्कूल से हो जाती है हम क्या कर सकते हैं इसमें अरे मैंने कहा चुप इधर साले सब इकट्ठे हो एक साथ क्या हो सब एक साथ एक साथ क्या चीज है भाई जनता ही एक साथ है ना आप ही में से कोई टीचर है आप ही में से कोई प्राइमरी आप ही मिडिल आप ही आप ही पेरेंट हो आप ही टीचर हो आप ही जनता हो आप ही सरकार हो आपसे बात करना ज्यादा बेहतर है ठीक है ना और आपको यदि अपना रोल समझ में आ जाएगा तो ये सब काम हो सकता है सरकारें सब वो काम करती है जो जनता चाहती है हम क्या मानते हैं सरकारों के हम गुलाम है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सरकार से जितना चाहिए उतना सरकार को उस आपसे अधिक चाहिए गुलाम तो वो है आपने बोला फ्री पानी तो फ्री पानी आपने बोला बिजली का बिल माफ करो तो कहा ये लो आपने बोला कि चावल फ्री दो तो फ्री दे देते दे हैं आप बोलते तो हो साइकिल दो हमारे बुजुर्गों को तुम ही दीर्घ यात्रा कराओ तो वो भी कराने लगे तुम ही उठाओ तुम भी पैदा करो तुम भी मारो सब करने लगे लोग भिखारी नहीं है लोग कभी कुछ ऐसा नहीं मांगते लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट है लोग काम करके कमाते हैं कौन से बिखारे हैं लेकिन ये प्रलोभन सरकारें देती है लोगों पे मिथ्या है कि लोग दो रुपए किलो चावल चाहते नहीं चाहते लोग दो रुपए किलो चावल नहीं चाहते उनके बुजुर्ग तीर्थयात्रा करें वो कैपेबल हैं लोग करवा सकते हैं ये सरकार बेवकूफ बनाती है लोगों को कि हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं फ्री दे रहे किसने मोबाइल मांगा कभी जनता ने मांग की कि हमें फ्री में मोबाइल बांटो बांटे उन्होंने जबरदस्ती बांटे हमारी मियाँ की जूती मियाँ का सिर वो तुम्हें तो भी और उनसे वोट मांगते हैं वो खाली अपनी नहीं नहीं आपने बोला हमने दो रुपए किलो हम नहीं मांगते दो रुपये किलो कौन मांगता है दो रुपए किलो चावल एक भी भी आदमी आदमी नहीं नहीं। मांगता, गरीब भी नहीं आप लोग लोग सब सहमत हैं बात से? या ना? ना? कोई बात नहीं अभी प्रजातंत्र पे नहीं जा रहे थोड़ा समझने के लिए मौका देते हैं। हमने दो रूपये किलो चावल मांगे ये शब्द को छोड़ देते हैं प्रलोभन जब तक हम खुद ही प्रलोभित रहते हैं लोग फिर वही बात राकेश भैया कह रहे थे कि उन्होंने हमको लूट लिया है ना हमें तो लूट लिया मिलके अरे लूटने के हम लुटवाने के लिए हम तैयार थे ना योग्यता नहीं थी अपना मूल्यांकन नहीं कर पाए है ना तो प्रलोभन के आधार पर और भय के आधार पर जब तक मैं जीता हूं तब तक ये कोई ना कोई हमारा शोषण करते रहते हैं मैं तो आपको आप ही के पक्ष में बात कर रहा हूं कि आप ज्यादा मजबूत हो आप ज्यादा ताकतवर हो यह कह रहा हूं उन्हीं के बाद भैया के बाद में सहमति दिखा रहा हूं है ना हम अगर प्रलोभन में नहीं आते हैं तो हम ठीक ठीक बात कर सकते हैं अगर हम सबको ये स्पष्ट हो जाए कि हमारी पूरी शिक्षा है ना मानव को सुखपूर्वक संबंधपूर्वक पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने के लिए चाहिए यदि आप ये मांग करोगे सरकारें इसको सुनिश्चित करेंगी अन्यथा मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूं पिछले पांच साल से दिल्ली में एक सरकार चल रही है जिसका नाम है आप पार्टी संयोग की बात है हमारे मित्र हैं उनके एक मित्र हैं ना वो आप पार्टी में को काफी अच्छे पद पे हैं तो उन्होंने एजेंडा बनाया कि पूरी दिल्ली की एजुकेशन को इस कंसेप्ट के आधार पर चालू करना है और सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी क्यों क्योंकि जनता को अभी तक अवेयर नहीं है कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाकर सुखी करेंगे या मानव बना के सुखी करेंगे सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है, हैपीनेस मंत्रालय बनाया गया हैप्पीनेस करिकुलम लगाया गया तमाम तरह की चीजों कर रही सरकार है वहां पर लेकिन चूंकि जनता अभी समझ नहीं रही है उनको लगता है ये शिक्षा आकर तो हमारे बच्चे आईआईटी में नहीं जा पाएंगे और ये शिक्षा में तो बहुत सारा टाइम वेस्टेज हो रहा है और हमारा ग्रोथ रुक जाएगा हमारा देश का जी डी रुक जाएगा इत्यादि इत्यादि इत्यादि इतने सारे संकट वहां पे आ रहे हैं पहले सबसे पहला विरोध तो कहाँ से शुरू हुआ संयोग से वो मंत्री एजुकेशन मंत्री हमारे मित्र के मित्र हैं उन्होंने वहाँ पर पहले ये बातचीत शुरू कराई सबसे पहला विरोध आया एजुकेशन के बड़े बड़े एक्सपर्ट जो भी उनके सेक्रेटरीज हैं जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी उनके शिविर हुए बड़े अनमने मन से वो लोग बैठे बड़ी दो बार तीन बार चार बार जब हस्ती बैठाए गए तब उनमें से कुछ लोगों को लगा कि ये बात ठीक हो सकती है फिर उसके बाद शिविर किए गए प्रिंसिपल के सबसे ज्यादा विरोध प्रिंसिपल संयोग से कोई यहाँ दिल्ली से आया हो तो पता होगा उसको फिर टीचर्स का सबसे कम विरोध करने वाले कोई थे तो टीचर उसमें भी कौन से टीचर जो बहुत लो प्रोफाइल जेन्यून काम करते हैं पॉलिटिक्स करने वाले सारे टीचर विरोध में क्योंकि उनका काम भी विरोध करना है है ना तो ये समझ में आया कि जो ईमानदारी से जो काम करने वाले उनको ये बात ठीक लग रही कई सारे टीचरों ने फिर अपने परिवारों के शिविर कराए उसमें से यहाँ भी कोई लोग बैठे होंगे उस उन परिवारों के यहाँ सदस्य यहाँ पर आके बैठे हैं पांच साल से वो सरकार चार साल हो गए काम कर रही है अभी तक जनता के साथ कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन ही ठीक से नहीं पा रहा हम लोग वहां पर जाकर शिविर करते हैं जनता के बीच में भी करते हैं अभी टीचर बच्चे जो है उनके पेरेंट से बात करना पड़ रही है तो क्या उनके पेरेंट डंडा लेके आ रहे हैं आजकल आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं रहे हो तो भैया इसका मतलब ये है कि अपने को वन साइडेड नहीं सोचना है ये खराब है वो खराब नहीं सोचना है आपके साथ बात होगी तो आपकी तरफ से बात होगी उनके साथ बात होगी तो उनकी तरफ बात होगी दोनों तरफ हम बात करेंगे अपनी अपनी जिम्मेदारी को पहचानेंगे अपनी अपनी ताकत को पहचानेंगे अपनी अपनी समझ को आगे बढ़ाएंगे तभी जाकर काम आएगा नहीं तो यहाँ बैठ के हम सरकार को गाली दे दें बहुत आसान है सरकार तो सुन नहीं रही अभी आप मैं आप आप मेरे को ताली दोगे मैं आपको ताली दूंगा हम एक दूसरे का टाइम जाया करने के अलावा कुछ नहीं करने वाले तो आपसे बात करेंगे तो आपके एंड पे क्या अच्छा हो सकता है क्या जरूरत हो सकती है इसकी बात करेंगे सरकार के एंड पे बात करेंगे सरकार से करेंगे इस प्रकार से ये चाटुकारिता का या निंदा का कोई कार्यक्रम नहीं है और जिम्मेदारी भागीदारी सबकी है जितने स्टेक होल्डर हैं उन सभी स्टेक होल्डर से हमको रूबरू बात करना होगी है ना कर ही रहे हैं प्रश्न फिर घूम फिर के यहाँ आता है आपकी बात तो सब सही है लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब आदर्शवाद है क्या लगता है 25 साल में हम यहाँ पहुंचे मैं व्यक्ति के रूप से यहां पहुंचा कि सारे सुनने के बाद तो बोलते बात तो ठीक कर रहे हो सर लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा तब हमने सोचा एक नया 2008 में कि भैया इसका एक लिविंग मॉडल भी बनाना पड़ेगा लिविंग मॉडल मतलब इसके एजुकेशन का लिविंग मॉडल उसके आधार पर जीने वाले लोगों का लिविंग मॉडल इसके आधार पर व्यवहार करने का लिविंग मॉडल उसके आधार पर प्रकृति के साथ काम करने का व्यवसाय को पहचानने का लिविंग मॉडल एनर्जी का वाटर का नौकरी का व्यापार का सबका हमको एक लिविंग मॉडल एक नया अल्टरनेटिव मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा उसके आधार पर ये काम अभी यहाँ तक पहुँचा ये जहाँ आप बैठे हो इसमें कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि हमने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे जैसे भैया ने बोला कि आदर्श लगता है तो तो प्रकृति के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए परिणाम वही आए जो यहां से हमने पढ़े थे अब आगे दूसरा मुद्दा चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आदमी का आदमी के साथ पटना होता है या नहीं होता है भाई और प्रलोभन से अब तक हम जिए हैं भाई के लिए हम साथ हो जाते हैं प्रलोभन में साथ हो जाते हैं समझदारी के साथ होना यह एक चैलेंज तो इस समझदारी की वस्तु को बीच में रखकर ये काम करके देखा गया कि हम साथ हो पाते हैं कि नहीं हो पाते तो यह परिणाम आया दस वर्ष में आज 2018 है कि न भय है ना प्रलोभन है भय प्रलोभन से मुक्त होकर यहां पर कई सारे परिवार साथ होकर एक लक्ष्य के पर्पज के साथ जी रहे हैं <प्रुण> तो हमारे जो दोनों टेस्ट थे वो सफल हो गए कौन से एक तो प्रकृति के साथ संबंध वाला और एक मानव के साथ संबंध वाला अब इसका एक और बेहतर मॉडल पे हम लोग जा रहे हैं यहीं से 18 किलोमीटर दूर पर एक पूरा गांव एक पूरी सोसाइटी बड़े स्तर पर क्योंकि अभी क्या होता है 25 परिवार में आपको लगता है किसी को भी लगता है कि कहीं से ढूंढ के ले आए होंगे अपने लाइक like माइंडेड क्या ढूंढ के ले आए अंग्रेजी वर्ड उसका यू नो दैट यू हैव गॉड सम लाइक माइंडेड पीपल अरे लाइक like माइंडेड नहीं है समझ एक ऐसी वस्तु है अगर समझदारी की वस्तु हमारे हाथ में आ गया तो हर आदमी उसको समझ सकता है उसके लिए अब क्या हो गया? 200 परिवार 300 परिवार 400 परिवार 500 परिवार हजार परिवार भी हो सकते हैं उनको साथ रहकर एक पूरा सोसाइटी एक खड़ा करने की बात उसके बाद कहाँ भाग के जाएगा कितना भागोगे भाई है ना उस पर हम काम कर रहे हैं और आप ही में से कई सारे परिवार हमको कान माके बोले भैया मैं भी ऐसा जीना चाहता हूं हर समय मेरे पास आके कोई ना कोई बोलता रहता है अब जो लोग ऐसे जीना चाहते हैं वो लोग क्या करेंगे पहले इसको अध्ययन करेंगे समझेंगे है ना समझकर फिर जीने की तैयारी में आएंगे फिर उनके लिए हम और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चलाते हैं साल भर छह महीने का ताकि उनको और समझ बढ़े उसके बाद फिर उनके साथ एक जीने का मॉडल को खड़ा करते हैं ये जीने का मॉडल जब एक जगह पहुंचता है ऐसा मॉडल पहुंचना जरूरी है जहां से पूरी पब्लिक का ध्यान आकर्षण हो जैसे हमारे परेश भाई बैठे इसके पहले कितने साल पहले आए थे शिविर करने आठ साल पहले दीदी पहले कब किया था आपने तो और पहले किया था पंद्रह बीस साल पहले पंद्रह बीस साल पहले शिविर गया अजय भैया पता नहीं खा लिए। ये हमारी बहन ही है कुछ इनका सर्किट बह... मेरा उनका नहीं ढीला हो गया निकल लिया कुछ होने वाला नहीं है ऐसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं बात तो ठीक है होना कुछ नहीं लेकिन पंद्रह बीस साल बाद आके देखते यार कुछ तो हो गया कुछ तो हुआ अभी भी डर रहे हैं क्या पता क्या हुआ ये आगे जाके देखते हैं कितने दिन चलता है तो हर आदमी अपना एक समय लेना चाहता है थैंक यू सर पीछे यहां पर आप देखेंगे बहुत लोग देखने आते हैं इसको क्या करने आते हैं हाँ संडे को यहां भीड़ लगती है इंदौर में दो जगह भीड़ लगती है संडे को एक लगती जू में है ना दूसरा लगती है मानव चेतना विकास केंद्र में जू में भी लोग है ना बच्चों को पकड़ के ऐसे घूमते रहते हैं देखो ये देखो देखो ये देखो है ना दूसरा माना चेतना विकास केंद्र में भी लोग आते हैं बच्चों देखा देखो ये गाय देखो ये ये देखो ये इंसान है देखो ये वो इंसान है या ना और बड़े ध्यान से दूर से देखते रहते हैं कैसे खाते हैं कैसे करते हैं, हैं। बड़ा गजब बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा मैं बोलता हूँ आप भी नहीं आप भी ऐसे जो नहीं हमारे कहा बस का जी हमें तो लगे हैं उस काम में कौन से काम में लगे हैं कौन से काम में लगे हैं एक ही काम है अपने पास या तो हम सही जिएंगे है ना तो न्यायपूर्वक जिएंगे और नहीं तो चार विषय में जिएंगे है ना एक सज्जन आए बड़े इंटेलिजेंट थे बहुत इंटेलिजेंट लोग भी आते हैं धीरे से मेरे पास आए बोले सर काम तो सब बढ़िया है मैंने कहा फिर बोले कब तक चलेगा एक लाइन में उनने पूरी बात कह दी आपको भी डर लगता यही ये कब तक चलेगा ऐसा कब लड़ोगे आप इसका मतलब क्या है आपकी लड़ाई कब होने वाली है? कब आपके ईगो टकराएंगे कब आपके अंदर अहंकार के नाखून निकलेंगे कब एक दूसरे के बाल नोचेंगे कब स्वार्थ आएगा आना तो है ही उनको तो पहले से ज्ञान है सब तो ये हमारे में भय है क्योंकि हमने ये भय गलत ऐसा नहीं पूरी जिंदगी भर में यही अर्जित किया है कि बेटा कोई किसी का नहीं है जिसपे भी भरोसा किया उसने धोखा ही दिया ऐसा नहीं कि आपने भरोसा करने की कोशिश नहीं की है जब भी आपने भरोसा किया आपको फट से पड़ गई इसको भरोसा नहीं कहते हैं अंधविश्वास कहते हैं तो हम भरोसे के नाम पर अंधविश्वास में जिए हैं उसकी उपलब्धि है कि भाई पाए हैं और उससे प्रेरित होकर प्रलोभित होकर जी रहे हैं भाई का नेक्स्ट क्या है प्रलोभन भाई एक लेवल पर बढ़ गया तो प्रलोभन अच्छा लगता है तो भाई भयभीत रहकर प्रलोभित होकर जीते रहते हैं उससे संतुष्ट नहीं है इतनी सी बात भैया एक क्वेश्चन है तो <laughs> <laughs> हाँ, हाँ। भैया जैसे आप बता रहे हैं की सौ परिवारों का एक जगह लिए हुए हैं, वहाँ पर मॉडल तैयार करेंगे हम्म। तो वहाँ के जो मॉडल होंगे या जो रेसिडेंस होंगे घर होंगे वो किस तरह के होंगे पूर्ण रूप से प्रकृति में संतुलन के आधार पर होंगे जी एक्चुअल में मेरा क्वेश्चन इसलिए था ये कि प्रकृति के उत्खनन की बात जो आपने कहा वो कि वो गलत है बिल्कुल तो वहाँ के जो घर है यहाँ जो घर बने हैं, उसी तरीके से होंगे नहीं नहीं कि ये। अलग होंगे क्योंकि भाई जब तक हम उस चीज को खत्म नहीं करेंगे उसका उपयोग खत्म नहीं करेंगे तब तक तो उत्खनन होते ही रहेगा ठीक विकल्प क्या दे रहे हैं वही मुद्दा है है ना तो विकल्प अब सब मिलके देंगे मैं आपसे भी पूछूंगा लाओ कोई है आपके ध्यान में विकल्प है क्या है ना हाँ तो आपसे पूछेंगे ना अभी तो मत बताओ जब बिल्डिंग बनाएंगे तब बुला लेंगे आपको तो आपने अभी दिन में भी डिस्कस किया बल्कि अभी एक घंटा पहले ही आपने डिस्कस किया था कि पेट्रोलियम से कई चीज़ें बनती हैं जिसमें से एक प्रोडक्ट है प्लास्टिक और जिसको हमें मतलब जो जल्दी से ख़त्म भी नहीं हो सकता नुकसान करता है इन्वायरमेंट को और अपने यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्लास्टिक के विकल्प के रूप में दूसरी चीज़ों से बदल सकते हैं मतलब प्लास्टिक को अगर हम अपने कैंपस से बाहर नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं ऐसा मेरे ध्यान में चीज़ें आती हैं Thank मैं है यहाँ आने से पहले एक महीना तक लगभग छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में, में मेरा पूरा विजिट था मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी भी हूँ मैं फिर से बोल दूँ <laughs> तो वहाँ मैंने देखा अभी भी लोग किसान जो घर गांव में लोग रहते हैं वो अभी भी ऐसी बहुत सारी घास है जो जंगल में पैदा होती है जो नदियों के किनारे पैदा होती है इनफैक्ट खेतों में भी पैदा हो जाती है जिससे वो मैट्स बनाते हैं और वो मैट वो बोलते हैं एक साल नहीं दो साल नहीं पाँच पाँच दस दस साल तक वो चटाइयाँ ख़राब नहीं होती और उसको वो इस्तेमाल करते हैं हमने सिर्फ प्लास्टिक सस्ता होने की वजह से अपनी उन चीजों को रिप्लेस कर दिया बाहर फेंक दिया क्योंकि वो थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन अगर देखिए हाँ। कुल मिलाकर तो महंगा ही पड़ रहा है प्लास्टिक जान का जोखम हाँ। बन गया है तो क्या सस्ता आ, है? नहीं नहीं वो शॉर्ट टर्म में हाँ। वो महंगी दिखती है ऐसी चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग डेवलप पहचान सकते हैं परंपरा में पहले से रही है जी फिर भी मैं कहूंगा मॉडल किसको कहेंगे कंप्लीट मॉडल क्या होगा मानव मानव के साथ रिलेशनशिप का खूबसूरती को प्रोड्यूस करना ये पहला अपना लेवल का मॉडल है पहला मॉडल ही है बिल्कुल इसका जब साइज बढ़ता जाएगा तब प्रकृति पर इतने जितने प्रयोग हुए रखे हैं उन सभी प्रयोगों के आधार पर प्रकृति के साथ भी हम लोग संगीत में धीरे धीरे आते जाएंगे आए, हाँ। दस लोग मिलकर कोई एक ऐसा मॉडल नहीं बना सकते जिसमें प्रकृति का शोषण ना हो लेकिन हजार लोग मिलके कुछ थोड़ा बना सकते हैं लेकिन हाँ। ऐसा भी नहीं कि पूर्ण रूप से बना सकते हाँ, हैं बिल्कुल दस हजार लोग मिलके और अच्छा बना सकते हैं जब तक ये धरती पर रहने वाला हर एक मानव दूसरे मानव के साथ विश्व कुटुम्बकम की नियत से जीने की शुरुआत हम नहीं कर देते तब तक ये धरती का संरक्षण संभव नहीं है इसीलिए एक परिवार में विरोध खत्म करना के जीना कई परिवारों के साथ विरोध खत्म करके जीने का यह क्रम शुरू हो जाए और जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा हमारी समझदारी बढ़ेगी हमारे में से बहुत बेहतरीन लोग हैं जिन लोगों ने कई तरह के काम करके रखे हुए हैं आगे भी वो कर सकते हैं जैसे एक बहुत खूबसूरत बात आपको बताएं हम लोगों के यहाँ कोई भी पानी है हमारे कैंपस से हम बाहर नहीं डालते नहाने का पानी साबुन यही बनाते हैं वो साबुन इस प्रकार से बनती है कि उससे निकलने वाला पानी मट्टी को पोषण करता है शोषण नहीं करता है हमारा बनाया हुआ साबुन उसका हमने केमिकल टेस्टिंग वेस्टिंग कई बार करा लिया खाने का पा नहाने का पानी भी इसी प्रकार से हो गया खाने धोने का आप धोते हो देख रहे हो राख से धोते हो धोने के बाद वो हमारे खेत में चला जाता है तो पानी का हम रिसाइकल कर लेते हैं छोटा सा कोई बड़ा काम कर रहा है ऐसा नहीं लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी जो कपड़ा धोने का जो चीज़ है डिटर्जेंट से कपड़ा धोते वो डिटर्जेंट का पानी अगर आप मिट्टी में डालते हो मिट्टी की जरूरतता कम करता है पेड़ में डालते हो पेड़ को मार देता है है ना ये सब करता रहता है अब मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता ना हम सब अकेले काम नहीं कर सकते हैं ये किसी एक आदमी काम नहीं है हम लोग एक आदमी क्या कर सकते हैं हर आदमी हर आदमी के साथ जीने की प्रेरणा को पा जाए समझ को पा जाए और साथ हो ले ये हर आदमी का काम है फिर ये पूरी टीम ही काम करती है आज इतने साल बाद ये हो गया हमारे यहाँ पर एक भाई ने एक बहन ने है ना एक ऐसा डिटर्जेंट बना लिया जिसका जिसका जो एफुलेंट है जो बाहर निकलता है वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है पेड़ों के लिए पोषण का काम करता है आप सोचिए कितना बड़ा काम उन्होंने कर दिया ये काम उन्होंने यहीं पे उसको डेवलप किया उस चीज को यहीं। उसको, यही उसको डेवलप किया। आप सोचिए मैं सोचता मैं ये कर लेता ऐसा नहीं हो सकता है है ना एक ही आदमी सब कुछ कर लेता तो कोई जरूरत ही कहती दूसरे लोगों की तो हम सब मिलकर ये काम करते हैं जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है उनका उनको इतना शिविर थोड़ी लेना देना है उनको तो बात समझ में आ गई मेरे को ठीक से जीना है अपने जीने लगे अपने मन को कहीं लगाए किसी एक प्रोडक्ट में लगाए है ना और ये वही आदमी काम करेगा जिसकी नीयत में पैसा लालच नहीं है है ना पैसे का लालच नहीं है है ना वो आदमी काम करेगा अभी क्या हो गया आप कितनी भी गंगा सफाई की बात कर लो देख लीजिए कितना भी सफाई की बात कर लो पूरी दुनिया का एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट ई एफ जिसको बोलते हैं हम लोग है ना कितना ही सुंदर शहर हो वर्ल्ड में वो अपने ड्रेनेज वाटर को प्योरीफाई नहीं कर पा रहे कर ही नहीं सकते आप अव्यवहारिक बात है सब कहीं छुपा छुपा के पानी ले जाते जाके फा, फाइनली समुद्र के अंदर जमीन के अंदर कहीं न कहीं दबा देते हैं हमारे पास मॉडल ही नहीं है क्योंकि हर घर से निकलने वाला पानी जब तक शुद्ध ही निकले तब तक कुछ हो नहीं सकता है लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम की जरूरत थी कैसे डिटर्जेंट की है ना जो कि नुकसान ना करे और वो कोई बहुत रिसर्चर नहीं है वो कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं है ना रीठा वीठा मिला के चूना मिला के बना लिए और आप भी बना सकते हो लेकिन अब ये ऐसे बहुत सारे काम होने वाले हैं जो आगे चलकर मानव जाति खुद करेगी दिशा बदलने की जरूरत है शिक्षा क्या काम कर रही है ये जो भय प्रलोभन की दिशा में हम काम करते गए हर दिन हर दिन घातक घातक घातक परिणाम हम लेते आए हर दिन अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा खतरनाक साबित हुई अभी दिशा हम बदल देते हैं हर दिन अगली पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी से अधिक उपयोगी साबित होती है एक और छोटा नज़ीर बताते हैं हम लोगों ने अभी देखिए हमारे साथ कितना काम था पहले तो समझना इतना गुड़ फिर अपन कहीं नौकरी कर रहे हैं वहाँ से निकलना फिर कुछ काम खड़ा करना पैसे भी नहीं जमीन लेना ये करना वो करना सब करके किए ठीक तो कुछ कुछ हम प्रोडक्ट बनाने लगे कैसे भी बनाने लगे ठीक बनाने लगे कुछ भी पैकिंग करने लगे जो हाथ में आए पैकिंग शुरू कर, कर दी अभी हमारी यंग टीम जो है हमारे बच्चे हैं सभी के सत्तावन बच्चे यहाँ रहते हैं वो बच्चे जब इस काम में लगे अब दिशा बदल गई खाली काम तो वही कर रहे हो, अब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं उसी दिशा में काम करके इन्होंने क्या कर दिया अब उसका सारा पैकेजिंग मटेरियल नया आया क्या प्लास्टिक से कैसे मुक्त हो जाएं? प्लास्टिक से कैसे मुक्त हो जाएं? अब हमारे यहां से कांच की बोतल में दूध जाने लग गया ठीक बढ़िया हो गया हुआ कि नहीं हुआ है ना ये बच्चों का दिन घी है ये है। सारे प्रोडक्ट को उन्होंने ग्लास पर शिफ्ट किया लेकिन अभी जनता जो भी सामान लेती है वो बोलती है इसकी सीलिंग करो ना भैया ये दूध रास्ते में हमारा वो बैठा दूध वाला यहां बांटता रहता ना भाई कहां गया वो कहीं घुटका मार के पानी डाल के तो नहीं लाता है अब सीलिंग कैसे करो क्या अब सील भी हम बनाएं? कहां से ढूंढ के लाएं अभी करेंगे भी बनाएंगे तो अब सीलिंग में इतना सा प्लास्टिक जरूर लग रहा है हम चाहते हैं कि वो भी ठीक हो जाए सीलिंग क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि आपस में विश्वास नहीं है हमारे यहां से कोई दूध लेता है बोलता है ऐसे नहीं मिलता पहले इधर आओ एक दिन दो दिन यहाँ रहो देखो पहले हमको पहचानो विश्वास हो तो दूध लो लेकिन बीच में एक आदमी समंदर कहां गया वो हाथों तो चा कर भाई समंदर है कि नहीं है निकल गया अब ये बीच में कड़ी है कोई को इस पर विश्वास नहीं होता हमको इस पे नहीं होता इसको हम पे नहीं होता कुछ ना कुछ लफड़ा होता रहता है जैसे नौकर आया मामला <laughs> जबकि वो लड़का अच्छा ही है ठीक तो यह समझ में आ जाए कि अब हम सबको साथ होने की जरूरत इस बात से है देखिए समाज जब तक समाज खड़ा नहीं होगा पोषण के आधार पर समाज खड़ा होगा तभी जाके धरती संतुलित होगी ये एक आदमी खेल नहीं है जादू नहीं है इसमें है ना तो समाज अगर असंतुलित है समाज में जागृति नहीं है तो हम धरती को संतुलित नहीं कर पाएंगे ये पक्का मान लीजिए भैया, क्वेश्चन और है हाँ। आ, जैसे आपने कहा नौकरी व्यापार टोपी पहनाने वाली बात हम्म। ऊपर ही हुआ <laughs> तो समृद्धि जो आपने अभी बताया कि बच्चों के द्वारा कुछ प्रोडक्ट है तो वो भी तो एक व्यापार का स्वरूप ही है ना भैया बिल्कुल ठीक इसको समझेंगे व्यापार है या नहीं व्यापार का क्या मतलब होता है उसको अगले जुलेन में हाँ जब वो आएगा ना समाज की बात करेंगे उसमें समझ लेंगे ठीक हमारा तो सारा ऑपरेशन आप कर ही सकते हैं <laughs> आपका भी थोड़ा थोड़ा करने का अनुमति देते रहना ठीक <laughs> थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो जीवों में क्रूर अक्रूर स्वभाव के कारण जीवों की संख्या संतुलित होती है। एक छोटी सी कहानी है इसमें आज आप शाम को एक एक मूवी है देख लेना द वुल्फ हुज द रिवर एक छोटी सी कहानी है नहीं तो आदर्श लगेगा उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कोई एक सेंचुरी मतलब कोई होता है ना जिसको क्या बोलते है हिंदी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क नेशनल पार्क अभ्यारण्य भी बोलते अभ्यारण्य एक अभ्यारण्य बनाया गया उसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि जिसने भी वो अभ्यारण्य बनाया उसका कोई सीईओ होगा उस समय का उसको लगा उसके मान्यता थी कि ये जो भेड़िया होता है ना ये भेड़िया जंगल में रहेगा तो जंगल बर्बाद हो जाएगा क्या मान्यता थी तो वो वो जो जो, जो बनाया गया अभ्यारण उसमें से भेड़िए को अलग कर दिया गया बात आई गई हो गई ये अब दोबारा जो बात मैं कर रहा हूँ सत्तर साल बाद की बात कर रहा हूँ सेवनटी ईयर्स के बाद इस बीच में क्या हुआ कि हर दिन हर दिन हर दिन वहाँ पर वनस्पति कम होती जाए हर दिन वहाँ पर पानी का संकट हो गया जीवों का संकट हो गया है ना और वो जंगल वो उजाड़ हो गया पूरा पूरा उजाड़ हो गया क्या करें तो जो नया सी आया सत्तर साल बाद उन्होंने कहा लफड़ा क्या इतना सब करते हैं उसके बाद ये होता ही नहीं है तो वो उसने अपना हिस्ट्री विस्ट्री निकाला जो भी किया उसको कहीं समझ में ध्यान में आया कि यहाँ भेड़िया हलक कर दिए गए थे उन्हें क्या यार यही कैसा दिख रहा है अब नॉर्मल काम पता कुछ नहीं कि क्या हो रहा है तो नाउ ऐड वापस वापिस भेड़िया इसमें ऐड करते हैं तो भेड़िया इसमें ऐड कर दिया वापस अब भेड़िया ऐड होने के बाद क्या हो गया अब सब जगह कैमरे लगे हुए हैं ऑब्जर्वेशन हो रही है कि भेड़िया क्या काम कर रहे हैं कहने का मतलब हर जीवों का कोई ना कोई काम है वो पूरे सब मिलाकर एक संगीत है वो जैसे भेड़िया जंगल में एड हुआ है ना उसने क्या किया भेड़िया क्या करता है शेर और हिरण के बीच में एक बाउंड्री वाल बना कर रखता है ऐसा नहीं है कि वो, वो उस ऑब्जर्वेशन में निकल के आ रहा है वो एक बाउंड्री बाउंड्रीवाल बना कर रखता है ऐसा नहीं कि शेर आए जब किसी को खा के चले जाए है ना तो उसका काम ही है कि शेर की जगह को तय करके कर रखना और शाकाहारी जीवों की जगह को तय करके कर रखना उसका पूरा बाउंड्री का संतुलन बना कर रखता है अब वो आगे की पिक्चर आप आगे देखना कि कैसे कैसे कैसे फिर एक जानवर आया फिर उसने क्या बांस को खाना शुरू किया बांस कट के जाके पानी में गिरा पानी में बाढ़ आई तो क्या हो गया वो बांस अब इकट्ठा हो गया डैम बन गया डैम बन गया तो अपने आप ही वहाँ पे बड़ा सा पोखर रहना पानी भर गया तालाब हो गया वहाँ बढ़िया जोरदार तालाब हो जाने से फिर वो कौन कौन से स्पेसीज पैदा हुई और उससे फिर क्या हुआ उससे फिर क्या हुआ पता लगा अगले दस वर्ष में वो सारा का सारा वापस रिस्टोर हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा ह्यूमन एफर्ट ऑफ द ह्यूमन बींग ये कैसे हो गया यह उसका स्वभाव है। मानवी रिएबिलिट तभी होगा जब हम मानवी स्वभाव से संपन्न होंगे <coughs> जीवो में क्या क्रिया है ये तो प्लस है ही जीवो के भी जीवों के भी टांग टूट जाती है जीव भी सांस लेते हैं प्लस प्लस हो रहा है अब क्या काम करते हैं ये आहार निद्रा भय और मैथुन ये सब कल्पनाशीलता से नहीं करते हैं इनमें कल्पनाशीलता नहीं है इमेजिनेशन से खाना नहीं खाते हैं बेटे-बेटे बोर हो गए चलो चाय पिला दो यार ऐसा कोई गाय अपने है ना दूसरी गाय को नहीं बोलते चलो बोर हो गए चलो घास खा के आते चलो है ना आवश्यकता पड़ने पर ही खाते हैं कोई इमेजिनेशन उसमें एड ऑन नहीं है लेकिन ये क्रिया किसकी है जीवों की जीवों का भी धर्म है बने रहना वो भी चाहते हैं पुष्टि धर्म है जीवों का भी शरीर पुष्ट होता है प्लस है iya. जीव का क्या धर्म है जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सके वनस्पति को पुष्टि से अलग नहीं किया जा सकता पदार्थ को बने रहने से अलग नहीं किया जा सकता जीवों को जिंदा रहने से अलग नहीं किया जा सकता तो जीवों का क्या धर्म है जिंदा रहना उसको बोलते हैं जीने की आशा किसी भी जीव को जब जीने की आशा पे प्रश्न आता है फड़फड़ाता है जैसे ही उसकी जीने की आशा पूरी होती है घास खाने लगता है ऐसा होता है या नहीं होता है आप कई सारे बच्चे वो देखते हैं ना डिस्कवरी चैनल डिस्कवरी चैनल देखते हैं एक हिरण के पीछे शेर भागा पूरे हिरण के बीच में भागता है, है ना अभी हम ठीक से समझेंगे तो हमको कैसा दिखा देता है समझेंगे तो कैसा दिखाई देता है भागा हमको लगता है कि शेर है ना हिरण को खाता है है ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ऐसा हमारी मान्यता है ऐसी मान्यता इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही हमने ये निकाला है सर्वाइवल टू द फिटेस्ट अब ये ये मान्यता सही है गलत इसको देख लेते हैं अगर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है अगर ये मान्यता है सही मान लेते हैं तो समुद्र में कुल कितनी मछली होना चाहिए एक ही होना चाहिए और थोड़े दिन बाद वो क्या खाएगी छोटी मछली आई उसके सामने बड़ी मछली इसको खा गई वो उसको खा गई वो उसको खा गई वो उसको खा गई फाइनली एक बची थोड़े दिन में बोर होके मर गई इसका मतलब ये लॉजिक नहीं आंख से देखते हैं तो ये दिखता है अब समझ से देखते हैं तो अलग दिखता है ऐसे ही ना इसी प्रकार से शेर संतुलन कर रहा है शेर वो उसको मार के खा रहा है ऐसा ये भाषा नहीं बनता है आंख से देखने से तो दिखता है कि वो मार के खा गया लेकिन इतना सिंपल इक्वेशन नहीं है आप कभी भी फिर से दोबारा ध्यान से देखना है कंप्लीट नहीं है इसलिए आपका ऑब्जर्वेशन भी कंप्लीट नहीं है इन्फॉर्मेशन पूरी लो ये समझ में आता है कि शेर पहले पूरे झुंड को दौड़ाता है दौड़ाने के बाद वो छटनी करते रहते हैं साइड में वो छटते जाते हैं फिर है ना पूरा ग्रुप इधर निकल गया चार छः इधर आ गए अब वो चार छः के पीछे भागता है उसमें से भी दो चार जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और फाइनली एक का सिलेक्शन हो जाता है क्या हो जाता है एक का सिलेक्शन कई बार ये होता है कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाते हैं शेर भी खड़ा होता है अब जल्दी के आराम से खा लेंगे वो हिरन भी खड़ा है अब तो खाई लेखिए बड़ी आराम से होता है वह काम कई बार ऐसा होता है शेर ने दौड़ाया हिरन खूब भागा खूब भागा खूब भागा और थोड़ा सा शेर से दूर हुआ जरा सा 10 बीट पचास फीट और हिरन घास खाने लग गया क्या खाने लग गया पीछे से बच्चे देख रहे थे अरे देख पीछे खड़ा है देख जल्दी से पीछे खड़ा आ जाएगा जल्दी से है ना तो वहां इतना परेशानी नहीं है वहां कुछ और चल रहा है हम कुछ और, और समझ रहे हैं उसको हमारे में यह सब चल रहा है ठीक से हम उसको पहचान नहीं पा रहे तो जीने की आशा द, धर्म है किसका जीवों का इसीलिए सारे जीवों को जीने दो भैया है ना तो जीने की आशा को बनाकर रखेंगे इसमें क्या हुआ परंपरा इनकी है कि नहीं है किस आधार पर है शरीर रचना के आधार पर शेर के बच्चा शेर जैसा कुत्ते का बच्चा गधे का बच्चा और आदमी का बच्चा जैसा इंजीनियर का बच्चा डॉक्टर का बच्चा और शेर का बच्चा शेर का आचरण करेगा जो शेर खाना खाएगा वो शेर का बच्चा खाना खाएगा कभी भी आज तक उनका डाइट प्लान चेंज हुआ कोई डायटिशियन नहीं आया कि देखो तुम्हारा कैलोरी लेवल बढ़ गया है ना आप तुम थोड़ा सा अंकुरित और ये जो आ रस और थोड़ा ये भी शुरू कर दो थोड़ा लाइट थोड़ा हैवी ये सब कुछ नहीं है ना ये समझ में आ रहा है कि उनका आहार उनका विहार उनका व्यवहार जेनेटिकली बॉडी ह्यूमन जो उनका स्ट्रक्चर है बॉडी का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के आधार पर निर्धारित ही है और वो उसकी परंपरा बनी हुई है ठाट बाट से रहते हैं हजारों लाखों साल पहले कुत्ता जैसा था वैसा आज भी है लाखों साल पहले गाय जैसी थी आज भी वैसी की वैसी उसकी परम्परा बनी हुई है और वो ठाठ बाट से रह रही हमारी परंपरा बनना अभी बाकी है हमको बदलते जा रहे हैं रोज कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं भैया हाँ भैया आपने बोला कि जीव का धर्म जीने की आशा है और हाँ। आपने जो अब उदाहरण दिया हरिण और शेर का तो वो हरिण रुक जाता है तो उसकी जीने की आशा खत्म हुई वहां पे वही ना देखिए जिसका जिससे धर्म है है ना धर्म पर प्रश्न होता है आदमी फड़फड़ाता है और उसके बाद ये हमको समझ में आ जाए कि वो धर्म की निश्चितता होती है वो जो जीव है वो अपने में संतुलित रहता है ठीक इसको ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद है जैसे गाय है गाय घास खाती है कोई खाना खाती रहती है घास खाती रहती है आप डंडा उठाते हो डंडा उठाने से उसके जीने की आशा पे प्रश्न खड़ा होता है वो खाना बंद कर देती है गाय को आप बांध देते हो लटका देते हो वो फड़फड़ाती है चिपकेले को डंडा मारे को फड़फड़ाती है आप जो भी काम करते हो उनके जीने की आशा पर प्रश्न खड़ा होता है तो फड़फड़ाते हैं और जीने की आशा पूरी हो गई सुनिश्चित हो गई तो आश्वस्त हो तो हैं ऐसे होता है कि नहीं होता है इसको ठीक से ऑब्जर्व करिए उससे चीजें आगे समझ में आएंगी। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं है ना मधुमक्खी के बारे में हाँ। खत्म हो जाए सृष्टि से तो हाँ। मानव जाति भी खत्म हो जाएगी भैया कोई भी चीज खत्म होगी तो मानव जाति खत्म हो गई मधुमक्खी का कैसे असर होता है सभी के साथ ऐसा है क्योंकि देखिए ऐसा क्या है ना आप एक का किसका नाम ले मधुमक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली ये सबकी जरूरत है ये सबको रहने दो है ना सबकी जरूरत है अभी कुछ रिसर्च हुई उसने मधुमक्खी के बारे में बता दिया इन ऑल हमको समझ में आ सकता है कि सारी जीव जंतु रहेंगे तभी हम रह पाएंगे कहानी खत्म हो गई इतने में अब म, म, म, मच्छर के पीछे अलग रिसर्च करने की जरूरत क्या है मधुमक्खी के पीछे किसी ने किया कि बोल रहे हैं मधुमक्खी मर जाएगी तीस साल में आदमी मर जाएगा क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चीजें जो है वो मधुमक्खियों के साइकिल से जुड़ी हुई है हमारे हमारे शरीर को बना के रखने के लिए फसल है बहुत सारी चीजें है तो जनरल हमको समझ में आ गया ना कि इसके बाद ये है इसके बाद ये है इसके बाद मानव है यदि ये खत्म हो गया तो मानव खत्म यदि ये खत्म किया तो मानव खत्म हम हम तो टिके ही उसपे है ना अब आ गया मानव क्या आ गया हम कर क्या रहे थे ये इच्छा में स्वभाव धर्म को समझ रहे हैं यहां एड ऑन कर रहे हैं उसके लिए इतनी लंबी रामायण लेके आना पड़ रही डेंजर तो मानव में कौन सा मानव डेंजर है कौन है वो वो कौन है मैं हूं है ना चलिए कितना समय हुआ टाइम है भी अब भ्रमित मानव भ्रमित मानव का मतलब क्या है जिसको अपना धर्म ही समझ में नहीं आया धर्म समझ में नहीं आएगा तो सुबह में जागृति होगी ही नहीं धर्म समझ में नहीं आया उसका प्रमाण है कि किसी के धर्म के बारे में बोलोगे डंडा उठा लेगा कट्टरता ही इसका इंडिकेशन है कि धर्म समझ में नहीं आया है मानव का धर्म क्या है धर्म की परिभाषा क्या है जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता वह उसी इकाई का धर्म है मानव का क्या धर्म है हिंदू धर्म है सनातन धर्म है मुस्लिम धर्म है प्रेम बोलोगे तो प्रेम चोपड़ा याद आता है हाँ जी क्या धर्म है मानव का मानवता मानवता धर्म है ऐसा हम बोलते हैं ना मानवता क्या चीज है लगा लगा सारा तुक्का यही ढूंढाण के निकाल के लगा ऐसी <laughs> कौन सी चीज है जब उस पर प्रश्न खड़ा हो जाता है आदमी टंग जाता है फांसी लगा लेता है लगा लो सारे लोग बुद्धि लगा लो भाई सारे धार्मिक लोग बैठे हो यहां पे जिसको धर्म समझ में नहीं आया वो धार्मिक है कि अधार्मिक है वो कट्टरवादी है हिंदू अपनी जगह कट्टरवादी मुसलमान अपनी जगह कट्टरवादी सिख अपनी जगह कट्टरवादी ईसाई अपनी जगह कट्टरवादी उनमें भी दो टुकड़े हो गए वो जेरूसलम देखते ना जेरूसलम जिनको हम सबसे एडवांस कंट्री के लोग मानते हैं विद्वान काले कोट पहने में गोरे गोरे गाल अंग्रेजी में फटाफड़ बाल बात है ना वो एक ही दीवार के पीछे दो धर्म वाले बैठे रहते हैं बताए आपको इधर वाले नाम मतलब लड़कों इधर नाराज गए यहाँ पे उन्होंने कहा क्यों बोला तुमने इधर वाले दीवाल को इधर से पूजा करते हैं और उधर वाले उधर से पूजा करते हैं दिवाली एक ही है और इधर से पत्थर फेंका करते हैं उधर वाले को और इनको हम बहुत एडवांस कंट्री के आदमी मानते हैं यह सब धार्मिक नहीं है ये सब अधार्मिक लोग हैं धर्म समझ में नहीं आएगा तो आदमी लड़ाई करेगा ही करेगा मानव का धर्म क्या है जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सकता ऐसी कौन सी चीज है जिससे मानव को अलग नहीं किया जा सकता यदि मानव को यह लग जाए कि मैं तो वो चीज पा नहीं सकता हूं बहुत कोशिश कर लिया अब नहीं हो पाएगा आगे तो हो ही नहीं पाएगा उसी दिन उसी क्षण वो सोसाइड कर लेता है सुख वेरी गुड जोरदार ताली मानव का धर्म क्या है सुख पूर्वक जीना आप सुख को फिर से समझना पड़ेगा सुख धर्मी हूं आप कौन से धर्मी हो और पाकिस्तान वाला कौन सा धर्मी है सुख धर्मी है ना ईरान इराक अफगानिस्तान वो सब लोग कौन से धर्मी हैं? मैं सुख धर्मी हूं चिल्लाओ तो क्या देखा उधर से वो चलेंगे मैं भी सुख धर्मी हूं और ठीक है भैया क्या दिक्कत है मैं हिंदू हूँ आओ सब हिंदू लोग मिलकर मीटिंग करते हैं अपने आप ही मुसलमान को अपनी तलवार ढूंढना पड़ेगा कहां ढूंढ लो क्या पता इधर ना जाए है ना तो यह समझ में आ जाए कि मानव में केवल एक ही धर्म है सुख जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सकता भले ही वो भविष्य में हो सुखी होने की आशा अगर हमको पता लगे आज ऐसी दुर्घटना घट गई कि आज तो मेरी हो गई किसी कारण से और अब आगे तो मैं कभी भी सुखपूर्वक नहीं जी पाऊंगा हम उसी क्षण मर जाते हैं हमारे बच्चे सुखपूर्वक नहीं जी पाएंगे तो हम दूसरे गर्दन काट देते हैं हमने जब भी किसी की दूसरे गर्दन काटी है इसी बात से काटी कि अगर इसकी गर्दन यहां रहेगी तो मैं या मेरे बच्चे या आने वाले हमारे संतानें या हमारे देश के नागरिक कभी भी सुख पूर्वक नहीं जी पाएंगे इसलिए इसकी गर्दन आज काटना जरूरी है नहीं पता था सुख अभी भी समझ में नहीं आया सुख तभी भी समझ में नहीं आया था हम सब सुख धर्मी है तो भ्रमित मानव का भी धर्म तो सुख ही है लेकिन सुख समझ में नहीं आता है तो क्रियाएं गड़बड़ होने से स्वभाव गड़बड़ जाता है उसी को हम समझ लेते दस मिनट का समय है अभी क्या है जो ऊपर का होता है वो नीचे का तो जो नीचे का स्वभाव धर्म है वो ऊपर तो है ही अगर सुख में जागृति नहीं हुई सुख की शिक्षा चाहिए शिक्षा के लिए धर्म को जानने के लिए शिक्षा है तो धर्म की स्पष्टता शिक्षा विधि से होती है मानव को सुख क्या है सुख पूर्वक जीने का डिजाइन क्या होगा यह समझने की आवश्यकता है और यदि इसको हम नहीं समझा पाते हैं तो स्वभाव में जागृति नहीं होती है तो क्या करते हैं इन जीवों के ही रूप गुण स्वभाव धर्म को अपना मानने का प्रयास करते हैं इसी का नाम भ्रम है तो सुख है लेकिन सुख सुख धर्म है लेकिन सुख में जागृति नहीं है पहचाने नहीं है समझे नहीं है जागृति का अभाव है शिक्षा नहीं है तब क्या माना अपने को रूप के आधार पर मानते हैं अपने को प्रभाव के आधार पर मानते हैं और क्या स्वभाव बनता है दीनता हीनता और क्रूरता शॉर्टकट में समझ लेते हैं और क्रिया क्या करते हैं आहार निद्रा इसके लिए जो भी करना है शिक्षा इसी के लिए संविधान इसी के लिए व्यवस्था इत्यादि इत्यादि <coughs> फिर से आते हैं लौट के अगर इससे जोड़े तो मैं रूप और गुण के आधार पर सब सुखी होने की सोचता हूं तो मेरा स्वभाव जो है वो दीनता हीनता और क्रूरता के बना रहता है इससे मैं दुखी रहता हूं हर मानव अपने दीनता के स्वभाव से दुखी है ना कि किसी दूसरे के दुख से दुखी है हम जब भी दुखी होते हैं हमारे में हीनता क्रूरता के स्वभाव से हम दुखी होते हैं हमको ऐसा स्वभाव स्वीकार नहीं होते हुए भी हम बाद बाध्य होते हैं ऐसे स्वभाव में जीने के लिए ये बात समझ में आई ये दीनताहीनता क्रूता क्या है पांच मिनट में समझ लेते हैं यहां लिखता हूं बाद भी मिटा देंगे इसको भी मिटा देता हूं देखिए कैसा है का क्या मतलब दूर से दिखेगा नहीं इसलिए ब्लू पेन में लिख रहा हूं अपने को दूसरों से क्या करना कम मानना अपने से अपने को दूसरों से कम मानना कैसे मानते कोई लक्षण बताएंगे दीन आदमी का लक्षण क्या होता है अब आप लोग जो हैं अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड बना लेना क्या बनाना आइडेंटिटी कार्ड लक्षण बता रहा हूं जिसका दीनता का सुबह होता है उसका लक्षण बता रहा हूं क्या करो सर हम तो अब इस देश में पैदा हो गए क्या करो छोटी जाति के आदमी हैं क्या करो जनसंख्या बढ़ गई क्या करो लोग सुनते ही नहीं है क्या करो ये नहीं है क्या करो वो नहीं होता है है ना हम हिंदू हैं इसलिए दिक्कत है हिंदू लोग ऐसे हैं लाभ है ला, ना ये है वो है इनमें एका नहीं है ये नहीं है वो नहीं है दीनता का पहला लक्षण रोना क्या करना रोना गिड़गिड़ाना कोसना शिकायत करना कंप्लेन करना ये सारा लक्षण है दीनता के स्वभाव का आप अपने में पहचानते रहना किसी को बताना मत क्या स्वभाव है दूसरे का देखना मत अपने देख लेना उतनी बहुत है इसके मूल में जाएंगे तो क्या है इसके मूल में जाएंगे तो अपने को दूसरों से कम आंकते हैं माना होकर भी कम आंकते हैं क्या कम आंकते हैं किन चीजों में कम आंकते हैं वो भी समझ लो किन चीजों में कम आंकते हैं रूप में पद में बल में धन में बुद्धि में है ना साधन में जाति में देश में भाषा में धर्म में विज्ञान में रंग में नस्ल में इत्यादि इत्यादि तो मानव होकर दूसरे मानव से रूप पद बल धन जाति चाला की चतुराई इसमें अपने आप को दूसरे से कम मानते इसको बोलते दीनता जिसका भी यह स्वभाव रहता है वो दुखी रहता है उसका लक्षण बताया रोना शिकायत करना कंप्लेंट करना गिड़गिड़ाना ये चलता रहता है उसका दिन दिन भर कंप्लेंट बॉक्स उसका नाम क्या है, है ना हम भी आदमी काम के होते सर तो कहां पता कहां पैदा हो गए कौन से देश में पैदा हो गए उस समय हमने ये नहीं करा इस समय क्यूँ नहीं करा इस समय ये नहीं हुआ उस समय वो नहीं हुआ ये सारा चलता रहता है ठीक है कितने दिन अपने आपको कम मानते हैं बड़े परेशान होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते क्या करते हैं है ना फिर क्या करते हैं कब तक रो, रोना रोना करें फिर कोई दिन आंसू पहुंचते हैं और कुछ चीजों को ऐड कर लेते हैं क्या ऐड कर लेते हैं उसको बोलते हैं हीनता जिन भी चीजों में अपने को कम मानते थे उसको पूरा करने के लिए इन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए जिन चीजों में अपने को कम मानते थे उनको पूरा करने के लिए अब चालाकी शुरू कर देते हैं चालाकी स्मार्टनेस अंग्रेजी में बोलते हैं स्मार्ट बी स्मार्ट स्मार्ट का मतलब होता है चालाक धूर्त ऐसे सारे स्मार्ट लोगों के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है ना ऐसा है ना नहीं तो काय के स्मार्ट जैसे रूप में काम है तो क्या करेंगे कहा जाएंगे फेशियल कराएंगे है ना आईब्रो बनवाएंगे ना कुछ करेंगे कलर बदलेंगे डाई कराएंगे प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे क्योंकि लगता ही कि मेरी नाक अगर ठीक होती तो आज देश की मैं सबसे बड़ी हीरोइन होती ना मम्मी को बोला तुमने नाक ठीक नहीं तुम्हारी इसी कारण हमारा नाक गड़बड़ हो गया और इसलिए हमारा सारा अवसर चला गया तो सारा प्लास्टिक सर्जरी तक जो कार्यक्रम है वो क्या चीज है चालाकी ये उसका लक्षण है पद कम पड़ गया क्या करो सर सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि हम असिस्टेंट मैनेजर हैं तो क्या करें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होना है मैनेजर होना है क्या करें कैसे भी करके चालाकी से अपना सीआर ठीक कराओ और जल्दी से पद पा जाओ तो चालाकी करेंगे सीआर बढ़वाएंगे प्रमोशन कराएंगे चालाकी से पद पा जाएंगे चालाकी से पद पा गए चालाकी सीख गए इसी का नाम हीनता है अब सीख गए ये चालाकी कई सारे लोग होते हैं वो बेचारे चालाकी सीख ही नहीं पाते वो दीनता के दिनता में बने रहते हैं कितना भी सीखे हैं बाजू वाले उससे आगे निकल जाते हमारे एक दीदी हैं वो अपने पति की हमेशा बुराई करती रहती भैया इतना तो आदमी को स्मार्ट होना चाहिए न कि कुछ तो काम करके आए ये तो ऐसे हैं कि पूछो मत किसी काम के नहीं क्यों क्या हो गया भाई गैस की टंकी अगर खत्म हो जाती है तो बोलते हैं बीस दिन के पहले मैं तो भरवा ही नहीं सकता और बाजू वाले शर्मा जी को देखो वो तो फटाफट टंकी बटन टंकी ले आते हैं इतना भी स्मार्ट नहीं है मैं बोला दीदी बहुत अच्छा है स्मार्ट का मतलब होता चालाक एक बार चालू हो गए ना तो फिर निकल लेंगे फिर टंकी पर थोड़ी रुकेंगे सिर्फ टंकी पर रुकने थोड़ी है फिर तो आगे बढ़ेंगे ना तो लोग तो शिकायत कर रहे हैं वो चाह कह रहे हैं लोग आपस में बात क्या कर रहे हैं एक दूसरे को प्रेरणा क्या दे रहे हैं थोड़ा चालाक हो जाओ ऐसे हो रहे कि नहीं हो रहे बी स्मार्ट लेट क्लास में आओ जल्दी भाग जाओ <laughs> <laughs> <laughs> अब तीसरी स्थिति अब चालाकी हो गया अब क्या होगा पोस्टिंग हो गई पैसा आ गया गाड़ी आ गई नौकरी चल पड़ी बिजनेस चल गया रूप ठीक हो गया नाक बदल बदल गई है ना ये सब चालाकी करा के, कर के अपन ने चेंज कर लिया अब क्या हो गया हम कुछ पा गए सफलता होगी क्या सफलता हो गई पुनः यही सफलता जाति बदल ली कोई ख़राब जाति में बैठा हुए लोग बहुत गाली देते थे तो जाति नाम पीछे सर नहीं दिया ना अब अजय कुमार दायमानी अजय कुमार ए कुमार खत्म काम ठीक देश ही बदल दिया चले गए इस देश में क्या है क्या रखा है सर कुछ नहीं यहां पर है ना तो क्या चाहिए दर ये क्या हम सभी उस रूप रंग में फंसे हैं अगर रूप में कम मानते हैं रंग में कम मानते हैं अधिक रूप अधिक रंग वाली जगह में दौड़ते रहते हैं हम सबको सफेदी की चमकार चाहिए चिकने गाल चिकनी रोड चिकनी बिल्डिंग फटे हाल चाहिए कि नहीं चाहिए दौड़ते रहते देश कम खराब लगा देश बदल दिया ये चालाकी है ग्रीन कार्ड ले आए कैसे लाए पासपोर्ट बनाए वीजा कराए सब चालाकी सो रहा है कई सारे लोग तो आजकल कपल में तो खतरा हो गया कि वो शादी कर हैं लड़के या लड़की वहां रहने वाले से और यहां से भाग जाते हैं वहां जाके शादी करके वहां भी भाग जाते हैं ग्रीन कार्ड मिल गया काम खत्म देश बदलना था बदल दिया कुछ भी करके आदमी करेगा एक हमारे मित्र बड़े दुखी बोले भैया है ना ये मेरा भाई चला जाएगा तो मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाऊंगा कहाँ चला जाएगा अमेरिका इसको अमेरिका जाने का बड़ा वो फिर एक दिन उनको फोन आया भैया आप तो ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जा पाएगा क्यों क्या होगा बोले ट्रम्प ने मना कर दिया कोई नीचे मैंने कहा ट्रम्प देखेगा ठहंगा वो तेरा भाई जरूर जाएगा अरे बोले ऐसे कैसे बोले मैं कर, देख फिर छह महीने बाद फोन आया भैया वो तो चला गया क्या पता कहां से क्या जुगाड़ किया कौन से कंपनी क्या किया क्या नहीं किया और वीज़ा वीजा, वीजा लेकर अपने भाग गया तो उतना चालाक हम सीखे गए भाषा बदल दिया सारे स्कूल क्या करते हैं अभी सबसे पहले भाषा बदलो आप भी बढ़ चाहते हो नहीं बच्चे को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना है सॉरी उसका विकास नहीं होगा तो उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ क्योंकि इंग्लिश ही वो लैंग्वेज है जो वर्ल्ड लेवल की है और ये है और हमारी भाषा तो कुछ नहीं है जी और हमको भाषा बदले बिना तो सुख मिलेगा ही नहीं भाषा से हम पिछड़ रहे हैं पता है आपको तो हमारे को अपनी भाषा अंग्रेजी भाषा में आना चाहिए ये आना चाहिए वो आना चाहिए है ना तो हमने भाषा बदल दी है ना ये सारा कुछ जिसको हम कम मानते थे वो हो गया तो एक दिन सफल हो गए सफल होने के बाद क्या हो गया आप क्या करते हैं अपने को दूसरों से अधिक मानने लगते हैं है ना ऐसा इन्हीं चीजों पे आप अधिक मानने लगते हैं अब यह उपदेश देना शुरू करते हैं अब उनको सारा ज्ञान आने लगता है तो आप देखेंगे तीन तरह का भ्रमित मानव आपको मिलेगा आज के बाद आप हर आदमी को पहचान कर लोगे तुरंत दीन है कि हीन है कि क्रूर है है ना दूसरे के लिए मत करना जंजाल हो जाएगा अपने पहचान करना इनमें देखिए समय है ना दो चार मिनट इनमें देखिए इनमें किसी किसी की दोस्ती होती है किसी किसी के हो ही नहीं सकती है संबंध तो यहां भी बनता है सबका नहीं बन सकता जैसे दो हीन का संबंध बनेगा क्या दो चालाकी दी मिल जाएंगे तो क्या होगा बंटी बबली कौन किसको टोपी बनाएगा हाँ अभी देखिए एजुकेशन से दोनों मिलके ये बात सही है समाज को टोपी बनाएंगे और ये आपस में भी एक दूसरे को पहनाने वाले हैं वो पहनाने बनाना उनको कब पहनाते हैं होते देखने के बाद पूरे एजुकेशन ने हमको क्या सिखाया चलाकी ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के लोग ही चला हैं। जो नहीं एजुकेशन के लिए हैं वो भी आजकल बहुत चलाके तो ये कोई कैटेगरी नहीं है ठीक है ना ये बात यदि दो तीन लोगों की शादी करा दो या दो तीन लोग साथ हो जाएं, तब क्या होगा रोते रहेंगे पूरा मोहल्ले वाले आके डांटते रहेंगे और जी भैया जी भैया जी भैया डरते रहेंगे रोते रहेंगे ऐसा है कि नहीं कोई भी मोहल्ले में से आका तुम क्या करते रहते हो तुम्हारे घर में पानी आए बेतरा बंद करो जी भैया करता हूं भैया कपड़े यहां से उप सब सब सब डांटते रहेंगे दोनों को बैठ के रोना ही है साथ में अगर दो क्रूर मिल जाए तो पूरा मोहल्ला सुनेगा पूरा मोहल्ला सुनेगा आज लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं क्यों हो गया ऐसा एजुकेशन से हीनता बढ़ी और हीनता से लोगों में क्रूरता बढ़ी और उनमें अब रूप पद बल धन दोनों के पास धन हो गया दोनों के पास पद हो गया ज्यादा फालतू बात मत करना यहां से शुरू हो रही बात तो क्रूरता बढ़ने से डायवर्स केस बढ़ेंगे बढ़ेंगे इसका मतलब ये नहीं कि पहले हमारे माता पिताओं के बीच में बड़ा संगीत था वो नहीं कह रहे हैं वो नहीं है उसमें इनमें सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है दीनता हीनता कोई दीन आदमी के साथ हीन आदमी रहेगा ही नहीं तो रोता रहता है अपने को बहुत मरवा देगा पता नहीं कहा चलो निकल लो चोरी करने जाएंगे पकड़ा देगा ये तो कोई हीन आदमी दीन के साथ जुड़ेगा ही नहीं कोई हीन आदमी क्रूर के साथ जुड़ेगा नहीं क्योंकि उसको पता है ये टाइगर है पहले से तो जुड़ेगा नहीं है ना सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन कौन सा है दीनता और क्रूरता हमारे सब बुजुर्ग लोग जानते थे कुंडली मिलाते थे और शादियों की जोड़ी बनाते थे इसी आधार पर दीनता और क्रूरता के आधार पर बड़े बूढ़े की बात सुनो लड़का वैसे अच्छा है लड़का अच्छा है लड़की थोड़ी तेज पढ़ती है तेज पड़ती का मतलब क्रूर है पढ़ने वाली नहीं है ठीक है ना लड़का अपना है इसलिए अच्छा है वो भी तेज ही है ठीक तो जो भी जोड़ियां चल रही हैं, थोड़ा दिल पे पत्थर रहकर सुन लेना भाई उसमें एक दीन है एक क्रूर है दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी पड़ती है कैसे दीन व्यक्ति को हमेशा एक आश्रय चाहिए शेल्टर और क्रूर व्यक्ति हमेशा शेल्टर प्रोवाइड कराता है क्या कराता है वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है एक को आश्रय चाहिए एक में आश्रय की प्रवृत्ति है आश्रय को पाना है एक को देना है इस प्रकार से इनके बीच में बहुत बढ़िया आ जाता है इतना अच्छा संबंध चलता रहता है यहां बोलते हैं संबंध अच्छा है। जो बोले हाँ हमारा तो है ही मैं सोचने के कैसे संबंध अच्छा है देखें तो अध्ययन तो करें इसका जा, जागृति के पहले संबंध अच्छा हो ही नहीं सकता है जागृति के पहले यदि संबंध अच्छा है तो वो दीनता और क्रूरता का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें चलता रहता है है ना और पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि चलती किसकी घर में हा है ना अब इस प्रकार चल रहा है कार्यक्रम इसको कहा भ्रमित मानव तो दीनता हीनता क्रूता के स्वभाव में रूपगुणी चलता रहता है तो स्वभाव में जागृति नहीं है तो इसी आधार पर मानव को पहचानते हैं अब तक पूरी मानव जाति मानव को इसी आधार पर पहचानी है और यह सब लड़ने के कारण है चालाकी के कारण है झगड़ने के कारण है और इसमें दीनता क्रूता दोनों सेट हो जाती जैसे मान लीजिए अमेरिका क्रूर राष्ट्र है और कोई छोटा देश चला जाए जो दीन हो माई बाप तुम जो कहोगे वही सही अब दोस्ती चलेगी उनकी उन्होंने बोला तुम ये करो बोले जी सर फिर तुमको ये भी मिलेगा जी सर थैंक यू वेरी मच सर है ना तो चाहे वो दो देशों के बीच में संबंध हो चाहे वो दो शहरों के बीच में संबंध हो चाहे दो परिवारों के बीच में हो दो मानवों के बीच में भ्रमित मानव में अगर कोई कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल है थोड़े दिन के लिए सुखी नहीं है काम चलता है उसमें वो चलता है दीनता और क्रूरता के बीच में ठीक है बात तो क्या स्वभाव हो जिसमें कि हम सुख सुखपूर्वक जी सके उसको कहा जागृत मानव अभी तक जितने मैंने बताए उतना तो आपको समझ में आ गए जैसे मैं जब भी आज की दुनिया के बात करता हूं आपको समझ में आता है जैसे मैं नई बात बोलता हूं भैया समझ में नहीं आई तो यहां पर मैं लिख देता हूं कल के लिए होमवर्क है कल आपको सोच के आना है कि जागृत मानव का स्वभाव है धीरता वीरता और उदारता तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्वभाव में जागृति की जब मेरे में धीरता वीरता उदारता का स्वभाव होता है है ना तभी जाकर मेरी इच्छा पूरी होती है तृप्त होती है तभी मेरा चित्रण जो है वो नियंत्रित होता है रूप और गुण नियंत्रित होता है तब जाकर मेरी इच्छा संतुष्ट होती है जब तक मैं धीरता का स्वभाव वीरता का स्वभाव का स्वाद नहीं चकता हूँ मेरे में अतृप्ति बनी रहती है और इस अतरप्ति के साथ हम चलते हैं तो इच्छाएं हमको दौड़ाती रहती है इच्छाएं हमको और जैसे ही हमारे में स्वभाव की जागृति होती है समझने पर से हो जाती है अब इच्छाएं मेरे नियंत्रण में आती जाती है पहले क्या था मैं इच्छा के नियंत्रण में था अभी अगली स्टेज में हम क्या होते हैं इच्छाएं मेरे कंट्रोल में आती है स्व होती है, संतुष्ट होती तो कल आप सोच के आइए कि धीरता क्या है वीरता क्या है उदारता क्या है है ना उस पर हम बात करेंगे आज आपने बहुत ध्यान से सुना अभी कोई अनाउंसमेंट होंगे ही मेरे ख्याल से इसीलिए पहले अनाउंसमेंट को सुनते हैं उसके बाद मैं आपको नमस्कार करूँगा हाँ जी आइए अनाउंसमेंट कर दीजिए कुछ विनिमय केंद्र से संजय भैया का निवेदन था कि कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ उधार किया है तो वो उधार की अब राशि काफ़ी अच्छी हो गई है तो कृपया उस उधार को पूर्ण कर लिया जाए समय से पहले इतजी बात धन्यवाद आपकी तरफ़ से कोई फीडबैक कल सुबह सुनेंगे शिविर कैसा चल रहा है क्या चीज़ आपको पकड़ में आया क्या नहीं पकड़ में आया पहले आधे घंटे का सत्र हम इस पर लगाना चाहते हैं ताकि हमको पता चले कि मैंने जो कुछ कहा वो कितना गया कितना नहीं गया